कार्य और व्यवहार में क्या अंतर है है ना? अभी जब तक व्यवहार स्पष्ट नहीं होता है इसी को कह रहे हैं न्याय की अपेक्षा है और कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे इसके लिए हम अच्छा अच्छा कार्य करते रहते हैं जिस परिभाषा में जो अच्छा कार्य होता है किसी को नमस्कार करना पैर पढ़ना ये सब काम है है ना भगवान का अगरबत्ती लगाना ये सब काम है कार्य है काय के लिए ताकि मैं अच्छा काम करूं और मुझे अच्छा व्यवहार मिल जाए तो व्यवहार की अपेक्षा में बेहतर से बेहतर काम हम अभी करते रहते हैं आप आए हो तो आप आप हमको अच्छा मानो इसलिए हम आपको बढ़िया खाना बना खिलाएं है न खूब सेवा करें जी चाय पियोजी कॉफी पियोजी ये सब कार्य हैं हम कभी भी व्यवहार की अपेक्षा हो और कार्य से संतुष्ट हो सकते हैं क्या हो ही नहीं सकते हैं जो चीज है ना प्यास हो और पानी ना हो तो कभी संतुष्ट हो सकते हैं क्या तो कार्य के बदले कार्य व्यवहार के बदले व्यवहार ये समझ में आया तो परिवार में क्या होता है परिवार का मतलब ये है जहां पर व्यवहार किया जाता है व्यवहार के लिए लेकिन अभी व्यवहार की उपयोगिता तो, योग्यता नहीं है तो कार्य करते रहते हैं समाज का वो मतलब होता है जहां पर कार्य प्रधान व्यवहार होता है और परिवार का मतलब होता है जहां पर व्यवहार प्रधान कार्य होता है संबंध का मतलब है व्यवहार प्रधान कार्य व्यवहार पहले व्यवहार के ऑब्जेक्टिव से कार्य करें जिसे मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ ये बोलना एक प्रकार का कार्य है लेकिन ये व्यवहार की अपेक्षा में है व्यवहार के लिए यदि है व्यवहार पाने के लिए नहीं है व्यवहार करने के लिए है तो इसको कहेंगे संबंध व्यवहार प्राइमरी है उसके लिए बोलना चालना खाना पीना सब हो रहा है समाज का मतलब ये है जहाँ पर कार्य प्रधान होता है हमने कुछ काम किया दूध बना के दिया वहां से कपड़ा आ गया ये कार्य प्रधान है वहां पर व्यवहार की अपेक्षा नहीं कार्य प्रधान व्यवहार है यहां पर व्यवहार प्रधान तो व्यवहार क्या है बताया मानव जाति मैं अब तक व्यवहार की स्पष्टता ही नहीं हो पाई व्यवहार किसके साथ होता है कार्य किसके साथ शरीर के साथ कार्य <coughs> मानव के साथ व्यवहार मानव के शरीर के साथ कार्य और मानव के साथ व्यवहार ये व्यवहार क्या चीज़ है देख लीजिए इतने साल से घर में शिकायत होने का मतलब इतना ही है ये नहीं कि आपने उनके मन की नहीं करी है उनकी मन के करने लोगों के तो शिकायत नहीं करेंगे ऐसा नहीं है व्यवहार एक मौलिक आवश्यकता है वो व्यवहार की योग्यता हमारे में नहीं है हमने भी कार्य किए उन्होंने भी कार्य किए कार्य कार्य करते रहे लेकिन कार्य से व्यवहार की पूर्ति नहीं हो सकती कार्य छोटी चीज है व्यवहार बड़ी चीज है ये बात समझ में आ रहा है तो व्यवहार क्या चीज है प्रश्न वही का वही है वो तो एक होटल में सर्वेंट है ना जो वेटर वो भी निरंतरता से आइए सर क्या खाएंगे सर और कैसे हैं सर और भाभी जी ठीक हैं बच्चे सब ठीक हैं सर और सेवन अंग्रेजी में बात करेगा यूनो सर द प्रधानमंत्री बात करेगा सी द करियो है ना? Right like ट्रेनिंग है ठीक वो व्यवहार है अब न्यायपूर्ण कार्य तो हो जाए तो व्यवहार हो जाए एक बात हो सकता है ठीक बात है जुगाड़ तो लगाओगे कुछ ना कुछ कहीं कहीं से तो लाओगे के ये ही तो मानव की कल्पना चलता है एक बार रास्ता दिख जाए नहीं इधर नहीं मिलेगा इधर नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ ढूंढ के निकाल के लाते ही बढ़िया चलिए कुल मिलाकर आप भी कोशिश करना जब भी कोई प्रश्न आएंगे उनको बहुत स्पष्ट समझना और जो कुछ भी समझ आ जाए अकेले मान के मत बैठ जाना एक बार मेरे को फोन लगाना नहीं तो कोई गलत घर जाके बैठ जाओगे आप है ना फोन की लाइन हमेशा खुली रहती है उठाता अपने हिसाब से ही हूं लेकिन मिस कॉल जरूर अटेंड करता हूं ठीक तो यह समझ में आ जाए व्यवहार क्या चीज है क्यों नहीं हम कर पाए विचार पूर्णता बराबर समाधान विचार पूर्णता आप भी पाना चाहते हो दूसरे भी पाना चाहते हैं विचार पूर्णता में किया गया सहयोग विचार की पूर्णता हो है ना मेरे संबंधी की समझ पूरी हो जाए विचार की पूर्णता हो जाए ऐसे विचार पूर्णता के लिए जो कुछ भी मैं सहयोग करता हूं वो सारा व्यवहार की श्रेणी में आता है अब विचार पूर्णता में कौन सहयोग कर सकता है जिसका खुद का विचार पूरा हो अधूरा विचार से हम किसी को सहयोग कर पाएंगे इसीलिए कहा भाई अभी तक माना जाती में व्यवहार करने की योग्यता नहीं आई है व्यवहार की स्थली रिक्त है व्यवहार की स्थली रिक्त है कार्य से व्यवहार की पूर्ति करना चाहते हैं इसी से धरती बीमार हो गई आदमी थक गया शरीर बर्बाद हो गया धरती बर्बाद हो गई कार्य से व्यवहार की पूर्ति नहीं हो सकती अब तक हम लोग इतने जागृत हुए जिसमें हम कार्य संस्कृति की बात कर रहे हैं मानव का अध्ययन होने के बाद हम लोग विचार संस्कृति या व्यवहार संस्कृति की बात करेंगे है ना? हमारे बीच में हारमनी विचार पूर्वक ही है व्यवहार ही उसका स्रोत है व्यवहार का मतलब ही है कि आपके विचार को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी सहयोग हो सका जो सहयोग करते हैं निश्चित है जो कुछ भी नहीं एक वो निश्चित दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं कहां से लेकर कहां तक की यात्रा है कुल विचार का कंस्ट्रक्शन क्या है उसके कुल इंग्रेडिएंट क्या है वो कि उसकी दिशा क्या है वो जब तक आपको स्पष्ट नहीं है तब तक ना तो आप कोई व्यवहार कर पा रहे हो ना कोई परिवार बन रहा है ना कोई शिक्षा का कार्यक्रम घटित हो पा रहे आप अयोग्य होते हो इसीलिए अपने बच्चों को कुछ पैसे लेकर किसी पैसे के लालची लोगों के हाथ में देकर बच्चे की उंगली उसके हाथ में थमा देते हो ऐसे तो हो रहा है जो कुछ मैं कह रहा हूँ वैसे हो रहा है <coughs> और मजे की बात आप जिस भरोसे से अपने बच्चे को जिस विद्यालय में जमा कराते हो उसका उस विद्यालय के टीचर प्रोफेसर मालिक अपने विद्यालय में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं अपने बच्चों को और उससे बेहतर विद्यालय में भर्ती करते हैं <laughs> है ना वो हमारे भाई यहाँ एक विद्यालय चलाते हैं क्या अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते हो हाँ या ना बस इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा फिर क्या लगा हाँ बहुत अच्छी बात है ठीक बांध ठीक बताने के लिए लॉजिकली रखना चाहिए <laughs> सम्मानजनक इतना ही है ना तो यह समझ में आ जाए कि कैसे हमारे घर में से ही घर में एक विद्यालय हो हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हम ही हो मानव जाति की सफलता केवल और केवल इस बात पे हो पाएगी हम अपने बच्चों के प्रेरणा के स्रोत होंगे कभी कभी यहाँ यहाँ आके कुछ दिन गुजारिए यहाँ पे आइए कुछ दिन गुजारिए आपसे भी आग्रह हैं यहाँ बच्चों के प्रेजेंटेशन होते हैं उनको कभी सुनिए आपको जितनी बात मैं कह रहा हूँ ये यह सब यहाँ पे हकीकत होती है दिखाई देती है यहाँ पर छोटे बच्चों के प्रेरणा स्रोत उनसे थोड़े बड़े बच्चे वो बताते हैं हमारा प्रे... रोल मॉडल कौन है तो बताएंगे हमारे बच्चे सुन नहीं रहे कोई नहीं है आ, राज पता लग गया तो हमारे यहाँ के बच्चे एक से एक आप देखोगे छोटे से बड़ा उसका प्रेरणा स्रोत रोल मॉडल कौन उसका कोई गांधी जी श्री राम जी कृष्ण जी है ना नागराज जी, कोई रोल मॉडल नहीं साथ में जीता हुआ आदमी रोल मॉडल होता है वही काम का होता है किताब में बैठा हुआ आदमी क्या काम का है ना तो रोल मॉडल हमारे घर में से ही मिल जाए सोचिए क्या ब्यूटी है पूरी चेन सजी हुई है हमारे यहाँ ये इसका रोल मॉडल वो उसका अनुकरण कर रहा है वो उसका करता है वो उसका करता है इस प्रकार से सबको आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट रेखा एक स्पष्ट सहारा एक स्पष्ट केयरिंग है ना पूरा व्यवहार ये सब कार्यक्रम साथ में मिलता है इसका नाम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना और ये सारा एजुकेशन पैसे में के लिए नहीं चलता है ये व्यवहार में से के लिए चलता है एजुकेशन व्यवहार ही एजुकेशन है <coughs> एजुकेशन क्या है व्यवहार सारा प्रोफेशन क्या है कार्य कार्य का फल क्या होगा कार्य का परिणाम क्या हो सकता है है ना कोई सामान सुविधा पैसा जो भी बोल दीजिए आज पैसा है उसकी जगह कार्य का प्रतिफल सामान सुविधा पैसा व्यवहार शिक्षा का वस्तु है और शिक्षा का प्रतिफल क्या होगा शिक्षा का प्रतिफल होगा है ना वो सामने वाला व्यवहार करने योग्य हो गया व्यवहार का प्रतिफल व्यवहार है ना तो शिक्षा का प्रतिफल है संबंध तो शिक्षा में कोई व्यापार नहीं हो सकता कोई कार्य मतलब ये पैसा नहीं इन्वॉल्व हो सकता बल्कि सारा पैसा धेला सामान हमारे लिए इस काम के लिए है तो शिक्षा और व्यवहार के लिए ही सारा सुविधा सारा पैसा की उपयोगिता है सदुपयोगिता है आपको दूसरे एंगल से भी पढ़ाया था इस एंगल से भी समझ लीजिए इसीलिए कहा टीचर का तनखा नहीं हो सकता है यदि कोई टीचर तनखा पे चलता है इसका मतलब वो टीचर नहीं है फटीचर है वो खुद ही स्वावलंबी नहीं है उसको में खुद में तकनीक नहीं है वो खुद ही समृद्ध नहीं है अपने बच्चों को अपने परिवार का वो उत्पादन पूर्वक स्वधन पूर्वक जीने की योग्यता नहीं रखता है तो वो अपने बच्चों को कैसे उसके लायक बना सकता है तो फर्टीचर के पास भेजो और फर्टीचर बनवाओ है ना डिग्री बड़ी बड़ी हो सकती है उन डिग्रियों से हमको कोई परहेज नहीं है है ना? कोई परहेज नहीं है लेकिन हम क्या चाहते हैं इसको ठीक से समझ लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करे थे विश्वास की अगर बच्चे को ये समझ में आप समझ पाए कि बच्चा ऐसा होता है तो टीचर और पेरेंट्स होने का मतलब ये है कि आप में ये योग्यता होना चाहिए जब आप में ये योग्यता होती है तो बच्चे को लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ मेरे सभी प्रश्न मेरी सारी ग्रोथ मेरी सारी योग्यताओं को बढ़ने का पूरा पूरा अवसर मिल जाएगा चलिए ये दूसरा मूल्य की बात हुई तीसरा एक मूल्य की बात करते हैं फिर फटाफट पाँच दस मिनट में सारे मूल्य समझ लेते हैं स्नेह अब पूछूं कि इसने क्या चीज होता है बोले रेंदो भैया आप ही बता दो कहा टाइम खोटी कर रहे <laughs> स्नेह यह मेरे में अपेक्षा है कि मैं स्नेहपूर्वक जी हूं जैसे मेरे में अपेक्षा थी सम्मान सम्मानपूर्वक जीने की मेरे में अपेक्षा है विश्वास विश्वासपूर्वक जीने की मेरे में मुझसे अपेक्षा है कि मैं स्नेहपूर्वक जी हूं स्नेह का क्या मतलब होता है तो अभी स्नेह हमको समझ में नहीं आगा जैसे विश्वास समझ में नहीं आता अविश्वास जल्दी समझ में आता क्योंकि ऐसा हमने देखा हुआ है स्नेह नहीं होगा तो स्नेह का अभाव क्या है घृणा द्वेश बिल्कुल ठीक है द्वेश द्वेश का मतलब क्या होता है क्यों हो रहा है इसको समझ सकते हैं ना जैसे एक आदमी सुबह उठ के घूमने गया क्या करने गया घूमने गया घूम के आके देखा तो घर के लोग तो कंबल ओढ़ के सो रहे अब आके बड़ा कुड़बड़ाता है क्या लोग सोते रहते हैं यार इतनी अच्छी सुबह है और ये है और वो है और वो है है ना सोने वाला लगता है यार सोंद न कर रहे तू घूमने गया थे तो, तो हमारे पे एहसान कर रहे क्या बड़ा झंझटता रहता है मतलब इसके मूल में क्या हो रहा है घूमने वाले को डाउट हो रहा है क्या डाउट हो रहा है कि वाकई में सुख सोने में है कि घूमने में है वेन यू हैव डाउट कि मानव का सुख क्या है मानव का सुख क्या है आपको डाउट होता रहता है तो उसका नाम है द्वेष। तो स्नेह का मतलब क्या हो गया थोड़ा ठीक से समझ लीजिए स्नेह का मतलब ही है कि मुझे पता चल गया कि सुख क्या है एंड आई एम डाउटलेस मेरे को कोई डाउट नहीं है है ना किस बार के किस बारे में कि मानव का सुख ये ही है ये ही है ये ही है जिस दिन हमारे को मानव का क्या मानव क्या है मानव का सुख क्या है ये समझ में आता है उस दिन उस दिन के बाद किसी मानव से द्वेष करना बनता ही नहीं है सारे द्वेष के मूल में इतना ही है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे सुखी होगा या ये जो कर रहा है इससे सुखी हो रहा हो, हूँ होगा ये पता नहीं है और ये जो करके चला गया तो मेरा क्या होगा मैं भी सुखी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा एक क्लास में एक बच्चा है एक क्लास में एक बच्चा है और यदि ये सुख बच्चे का सुख ये है कि क्लास में नंबर वन होना है ना अगर दोनों को क्लियर भी हो जाए कि सुख तो नंबर वन होना ही है तो दो में से कितने हो सकते हैं एक ही हो सकते हैं तो दूसरे को क्या होने वाला है द्वेश और इसको हम कंसिडर ही नहीं करते कैसे हमने अपने नन्ने मुन्ने बच्चों में एक गलत डिज़ाइन में लाकर कैसे उनके अंदर अमानविताओं के बीज हमने डाल दिए हैं आप अगर देखोगे तो आपको रोना आएगा है न हाँ वो हमारा डिज़ाइन हमारी गलतियों का परिणाम है बच्चों में द्वेष ईर्ष्या द्वेष बच्चों में नेचुरल नहीं है हम क्या बोलते हैं नेचुरल है बिल्कुल नेचुरल नहीं है, है ना जैसे एक छोटी सी कहानी आप देखोगे बच्चे बस में वैन में भर के जाते हैं हमारे घर में भी आते थे वहाँ से बहुत सारे बच्चे बैठ के जाते थे हमारे घर में सात बच्चे थे है ना अब सत्तावन हो गए ठीक तो कई सारे बच्चे आते जाते थे तो सभी बच्चों से मेरा परिचय हो गया सुबह सुबह हम छोड़ने जाते हैं सब लोग छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अपने भी छोटे रहते हैं एग्ज़ाम का टाइम है हमारा अचानक ध्यान गया मैंने कहा यार वो एक बिटिया तो आई नहीं आज तो एग्ज़ाम है उसका तो ड्राइवर जो है उसने बोला सर आपको पता नहीं है ना वो कल अपने सीढ़ी से गिर गई उसका हार्ट टूट गया क्या टूट गया हाथ टूट गया उसी की क्लासमेट जो है वो पीछे बैठी हुई है है ना और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है कभी ये फर्स्ट आती है कभी वो फर्स्ट आती है ठीक जैसे ही उस पीछे वाली बेटिया ने सुना की ये जो अगली वाली का आज तो हाथ टूट गया तो नहीं आएगी वो कहने लगी यस यस यस अब इसको मानवता कहोगे हो गया कि वो दोनों साथ रहते हैं साथ जाते हैं लेकिन अब सहानुभूति की भी जगह नहीं बची बिकॉज ऑफ लेक ऑफ डिजाइन इमप्रॉपर डिजाइन अगर किसी को कक्षा में नंबर वन आना ही सुख है मान लो सच्चाई इतनी है सबको नंबर वन आने तो दो तुम्हारे पिता जाता क्या है ऐसे डिजाइन बना लो कि तू भी फर्स्ट तू भी फर्स्ट तू भी फर्स्ट चल मान लो धरती पर आई मानव का लक्ष्य है वही सुख है तो जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में आई खोल दो तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि कुछ ये बात अपने को पकड़ में नहीं आई है तो क्यों हम स्ने क्योंकि सुख क्या है, हाँ, कोई है इसमें सबका अपना समझ, अपना सुख का मतलब ये द्वेश पूर्वक हम जियेगे किसी को लगता है कि भगवान के सामने घंटी बजाना सुख है किसी को लगता है है ना नहीं ये सब नहीं पैसा कमाना सुख है किसी को लगता है परिवार में दूसरे की सेवा करना सुख है किसी को लगता है पेड़ पा पेड़ जो है वो लगाओ सुख है किस को लगता है गाय पालो सुख है किसी को लगता है ये करो वो करो सबके अलग अलग सुख है ना मानव एक मानव जाति एक सुख हमारे हो गया यदि मानव एक है मानव जाति एक है हम सब सुखी होना चाहते हैं तो वो सुख वस्तु भी अपने आप में एक ही है न्यायपूर्वक जीकर ही एक से अनेक तक सुखी है समाधान ही सुख है समाधान का प्रमाण है न्यायपूर्वक जीना यदि यह बात हमको स्पष्ट होती है हमको जब इस पर डाउट खत्म हो जाता है तो कोई आदमी आज सुनता है तो भी हम स्नेहपूर्वक ही रहते हैं वो आज नहीं भी सुनता है हम स्नेहपूर्वक ही रहते हैं हमको पता है इतना ही तो है आज नहीं सुनेगा तो कल सुनेगा नहीं सुनेगा तो मत सुन भाई है तो कुल इतना ही आपके किसी आर्ग्यूमेंट से या ना कर देने से मेरे को द्वेष नहीं आता क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत महान आदमी होंगे इसके लिए मुझे पता है आप भी जब भी सुखी होंगे समाधान से होंगे आई हैव नो क्वेश्चन अबाउट इट सो आई आई कीप माई सेल्फ है ना नॉर्मल हम अपने आप ही नॉर्मल रह सकते हैं मुझे पता है कि कुल इतना ही है आज आपको पता है तो ठीक है कल आपको पता चले तो ठीक है नहीं पता चले तो भी मुझे पता है धरती के सभी मानव पूर्वक ही सुखी होते हैं ये बात आपने सुन ली अब इसको ऑब्जर्व करिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी तो इसने का मतलब ही है कि समाधानी सुख है ठीक तो ये हमको समझ में आ जाए तो आवेश खत्म सारे आवेश का मतलब इतना है सुख हमको समझ में नहीं आया आवेश से जिते हम आवेश को कितना भी कंट्रोल करो इस विधि से कंट्रोल होता ही नहीं वो खाली पन है वह हमारा खालीपन है उस पर बहुत ध्यान लगाओ उल्टी गिनती गिनो हंसो, है ना ध्यान से देखो आवेश खत्म हो जाएगा पिछले जन्मों के संस्कारों के परतें पड़ी हुई हैं उनको खाली करो ये सब मनगणन गप्पा आपको जिस दिन समझ में आ जाए कि मानव केवल और केवल समाधान पूर्वक जी करी सुखी होता है अभी अपन आवेश करने की जगह में ही जगह क्या आवेश करोगे आप है ना खालीपन है आवेश आवेश क्या चीज है हम सोचते हैं कि खालीपन को हम निकाल देंगे तो भर जाएंगे अरे खाली पन को कितना भी व्यक्त करो खालीपन को चीखो चिल्लाओ फोड़ो सिर्फ तोड़ो जो करो खालीपन वो किसी वस्तु के अभाव में है है ना उस डिप्रेशन को निकाल देने से फ्रस्ट्रेशन को निकाल देने से आज सब जगह इंडस्ट्री में क्या हो गया है आपको द्वेश आ रहा है घृणा आ रही गुस्सा आ रहा है तो आज उन्होंने आजकल एंगर बॉक्स एंगर रूम निकाल दिए जहां पे जाकर खूब चलो येट! उसके आगे बढ़ गए लोग अब किससे परेशान होते हैं ऑफिस में बॉस से तो बॉस का डमी बनाते हैं उस पर लिखा रहता है बॉस निकालो जूता और लगा उसमें दो चार अलाउड है ऑफिस के अंदर बना रखते हैं ऑफिस के अंदर बना रखते हैं सारा फ्रस्टेशन तो बॉस से आता है ना तो अपना निकालो ताकि आपके अंदर सब हारमोन नॉर्मल हो जाएंगे रिलैक्स हो जाओगे आवेश बाहर चला जाएगा ये सब करते रहते लोग उससे भी आगे चले गए इतने कोई करने के बाद संतुष्टि नहीं हो रही है ना तो क्या करेंगे आजकल कर एक नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं ऑफिस वाले खुद बनवाते हैं उस पूरे सॉफ्टवेयर में पूरा आपका ऑफिस का पूरा एक्चुअल फोटो सब रहता है उसमें एंड इट इज ऑफिस डिस्ट्रॉयर सॉफ्टवेयर है ना जैसे ये ये पूरा ऑफिस है मान लीजिए तो ऐसा कैसा बना के दे दिया और उसमें आपके पास सब आर्मस एंड एनिमेशन है आपका मन करता है बोर्ड को ठाक से फोड़ दो ठीक है ना ऑफिस डिस्ट्रॉयर सॉफ्टवेयर बना दी ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाए कितना भी निकालो कैसे निकलेगा वो क्योंकि कुछ हो तो बाहर निकले ना खालीपन निकलेगा थोड़ी हम खालीपन को कितने व्यक्त कर लो कह लो, लो जी रो रिलैक्स हो जाओगे थक जाओगे सो जाओगे अलग बात रिलेक्स नहीं होता रोने से ना? है ना खालीपन है खालीपन को कुछ डालो माल तो खालीपन खत्म होगा उसको एक्सप्रेस कर देने से कुछ निकला नहीं तो ये जितने हमारे प्रयास हैं कि एक्सप्रेशन की आजादी एक्सप्रेशन की आजादी नहीं है आजादी समझने की आजादी है है ना हम समझ पाए समझें कोई वस्तु हमारे अंदर जाए समाधान हो तो अपने आप ही खालीपन खत्म ठीक बात है उस प्रकार से देखेंगे इसने के अभाव में सारे आवेश हैं है ना उसका मतलब इतना ही है हम मानते हैं कि हिंदुओं का सूखा लगे मुसलमान का सूखा लगे जब हमने ये मान लिया हमारे अंदर एक आवेश चला गया आपको पता नहीं है कि ये कब कहां निकलेगा आपको ये समझ में आ गया कि कंपटीशन में किसी एक ही का सुखी होना है आपके अंदर एक आवेश आ ही गया अब ये कभी न कभी निकलेगा रोड पर निकलेगा एक आदमी रोड पर कोई आदमी किसी आदमी से टकरा गया वो दोनों का तो लड़ाई था चलो एक टकराया किसी को चोट लगे वो मारपीट कर रहे हैं हर आदमी उतर उतर के वहाँ जाके दो चार हाथ साफ करके आ रहे हैं क्या प्रॉब्लम तेरे को जो इतने दिन से जिंदगी जल रहे हैं जो आवेश भरा हुआ है उसको उसके कारण अब चल रहा है कार्यक्रम तो ये समझ में आ जाए हाँ भाई आ, ये जो आपने बताया रोना चीखना हुँ। मारना मेडिटेशन करना उसके लोग बोलते हैं बहुत हल्का फील हो रहा है हाँ थकान हो जाती शरीर में हल्का हो है पर थकान तो होती नहीं अरे जागृत मानव को थकान नहीं होती रे भाई <laughs> बताया भ्रमित आदमी थका व सोता है मां थका उठता है बताया तो पूरे पूरी बात बताता हूँ मिक्स हो कोई बात नहीं गलती से गलती <laughs> <laughs> भैया को डर लग रहा है <laughs> राकेश भैया हमारे पुराने मित्र डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो टिकट पहले कट जाए <laughs> तो ये देखिए ये बात इतनी सरल है ये एकदम दिल से दिल की बात है इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है है ना एक बार एक बार वो दृष्टि हमारी अपनी चाहना की खिड़की से चालू होती है ये दुनिया आकाश एकदम तो सुंदर अलग से दिखाई देने लगता है और हमारे यहाँ तमाम मित्र हैं उनसे आप मिलिएगा यहाँ से मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं इन सबसे आप बात करिएगा है ना इनकी जितनी समझ होगी उतना आपको बता पाएंगे लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि साल भर में दो साल में चार साल में कितनी चीज़ें वो कितने अच्छे से समझ पाए और निश्चित मानिए हमारा जो आंकलन है कि आज है ना जैसे हमारे पिताजी के ज़माने में ये बातें करते थे तो हर शिविर के बाद लड़ाई हो जाती थी क्या हो जाती थी ठीक <laughs> फिर थोड़े दिन बाद लड़ाई नहीं हो ऐसा हम सीख गए ठीक बिना लड़ाई के चीखे चिल्लाए काम हो जाए ठीक तो कुछ साल है ना कुछ साल इसी में लगे ठीक हमारे को कुछ साल में समझ में आया हमारे साथ जो मित्र काम कर रहे हैं वो और जल्दी समझ रहे हैं हमारे बच्चे उससे भी तेज़ गति में समझ रहे हैं कभी मौका आपको मिलेगा हमारे बच्चों से कभी बात करिएगा कभी हो सकता है अभी तो ये छोटा ही समय था आगे आप आओगे विकल्प शिविर में यहाँ के सारे परिवारों से आपको रूबरू कराया जाएगा उनके प्रेजेंटेशन होंगे उनको सुन के देखिएगा फिर आपको लगेगा कि ये सच्चाई को समझना सबसे सरल है और कोई कमी नहीं है इसकी एक बार ये दिशा सेट होती है हर हर आदमी अपने से बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत होता है मेरे से अच्छा है ना मेरे से अच्छा प्रस्तुत होने के लिए यहाँ ढेरों लोग हैं मेरा तो भाषा भी अच्छा नहीं है चेहरा भी अच्छा नहीं है आवाज़ भी अच्छी नहीं है इसमें हमको कोई है ना शंका नहीं है कि ये सब हमारा अच्छा है एक भी आप सुनाएंगे ना आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा बिल्कुल <coughs> ठीक बात तमाम लोग हैं जिनके साथ हम ये बात करेंगे और मैं ही नहीं हमारे से अधिक विद्वान और भी जो हमारे से पहले इसको समझने वाले लगे थे तमाम लोग हैं हम तो उनका नाम लेने में भी हमको संकोच नहीं सादन है साधन भाई हैं सोम भाई हैं है ना और भी बहुत सारे भाई हैं गणेश भाई हैं ये सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं उनको भी आप मिलिए देखिए जाइए तो ये कोई बिरलों की कहानी नहीं है ये अब एक से अनेक होने की कहानी है एक से दस दस से सौ सौ से हज़ार और ये आसानी से तेजी से गति दौड़ रही हो सकता है कि अगले छः महीने में हमारे यहाँ के विज्ञान ग्रुप के लोग मुझसे अच्छा बेहतर शिविर यहाँ पर लेंगे इसमें मुझे कोई डाउट नहीं ठीक है बात तो स्नेह समझ में आ गया भैया अब बचे कुछ मूल्यों को थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं उसके लिए विकल्प शिविर में जब आप आओगे तो इनका विस्तार से अध्ययन कराएंगे स्नेह का मतलब यह समझ में आ जाए आपको डाउट खत्म हो जाए कि सुख क्या चीज है तो फिर इनके करने से आप विचलित नहीं हो इनके करने से विचलित नहीं हो इनके कुछ करने से विचलित नहीं हो फिर आपके अंदर ये समझ में आएगा आपको कि भाई इसको पता नहीं है कि सुख क्या है बस इतनी सी बात है इसलिए तो बेचारा छठर कर रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं होगा उसके प्रति घृणा नहीं होगी बल्कि उसके प्रति क्या होगी एक प्रकार का सहानुभूति होगी दया होगी कि यार हम हम भी ऐसे थे जब हम नहीं समझे थे तो हम भी ऐसे थे तो आज ये ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी द्वेष नहीं जैसे आप लोगों में से कई लोग नाराज़ होते कई बार कई बार खुश होते हैं दोनों से हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है है ना ये पता चलता है कि नाराज़ हो गया भैया आपको आप उसको ठीक से नहीं ले पाते नाराज हो जाते हैं क्या बड़ी बात हो गई और आपको समझ में आता है तो आप खुश होते हो ये भी क्या बड़ी बात है थोड़े दिन बाद वैसे हो जाओगे चार पाँच दिन बाद है ना जब तक उसको समझोगे नहीं अगले क्रम में आओगे नहीं अगर आपने मान लिया कि ये या तीसरी हो गई तो जहाँ थे वहीं सात आठ दिन तक मजा आएगा इसका उसके बाद जैसे थे तो इसने का मतलब समाधान ही सुख है यह आपको स्पष्ट होना जरूरी है तमाम कारणों से हाँ जब इसको हम बहुत अच्छे से अभी एक सूचना आपको दे दी है अब आप क्या करोगे इस सूचना को पहले कंप्लीट करना उसके बाद इसके आधार पर ऑब्जर्वेशन करना जब आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होगा तो आपको भरोसा बनेगा कि हाँ हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है जितना जितना ही ऑब्जरवेशन आपका आता जाएगा उतना आपका मजबूती होता जाएगा आपका हिलना डुलना हिलना डुलना बंद हो जाएगा ठीक है दूसरा मूल्य की बात कर लेते हैं ये तीन हो गए ममता खा ले बेटा पढ़ ले बेटा खिला पिला के प्रोग्राम ये ममता नहीं है हाँ जी बोलो भाई ये शिविर करके हम वापस अपनी दुनिया में जाएंगे हाँ वहां पे हम समझदारी के साथ सुखी जीवन कैसे जियेंगे इसका कुछ आंसर नहीं मिल रहा हाँ। जैसे कुछ भी करेंगे व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे मगर अपनी ज़िंदगी में जो है समझदारी और सुख के साथ कैसे जिएंगे? वही आपको ये समझ में आ जाए कि नौकरी और व्यापार में सुख नहीं है ये इंफॉर्मेशन लेके आप यहाँ से जाते हो ठीक और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो आप बाध्यतापूर्वक नौकरी व्यापार में वापस संलग्न होते हो वो आपकी च्वाइस नहीं है अब आपके पास एक अपने काम को बदलिए मत अभी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि सच में ऐसा ही है एक से अनेक तक सब दुखी हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ अब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आता कि ऐसा ही है ठीक कंफर्मेशन हो गया अभी आपके नौकरी व्यापार बदलने की जरूरत नहीं है बार बार कह रहा हूं <coughs> फिर यह प्रश्न आता है कि नौकरी व्यापार नहीं करूं तो फिर घर कैसे चलेगा उसका नाम है विकल्प शिविर क्या नाम है उसका आपको एक विकल्प चाहिए यदि ऐसे नहीं जीना है तो कैसे जीना है ऐसे नहीं सोचना है तो कैसे सोचना है ऐसे नहीं व्यवहार करना है तो कैसे व्यवहार करना है इसको हमने नाम दे रखा विकल्प शिविर उसमें यथाअाशी तक पूरा जीवन के बारे में ये के बदले ये ये के बदले ये ये के बदले ये करने के लिए पूरा डिटेलिंग किया जाता है उसका भी सात दिन होता है है ना उसमें ये सब बातें जो हुई ये सब बातें मानी होती है। अब इसके विस्तार में बात होगी कि अगर ऐसे जीना है तो कैसे जिया जाए ठीक उसके सिद्धांत क्या होंगे है ना जिसके जमीन नहीं, वो क्या हाँ देखो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो धरती पर दो चीज़ों की कमी नहीं है धरती पर जमीन की कोई कमी नहीं जहाँ भी पेड़ रखते हो जमीन पे रखाता है मजदूर का क्या मतलब होता है पैसे के लालच में आवश्यकता से बाध्यता से दूसरों के निर्णय पर जीना बराबर मजदूरी पैसे के लालच या दबाव में दूसरों के निर्णय पर श्रम करना मजबूरी बराबर मजदूरी ठीक है ना हम ये जो बात कर रहे हैं मजदूरों के लिए बात नहीं हो रही मजदूर होके जीना हमें से कोई नहीं चाहता है ना किसी जगह में डिस्कशन हो रहा था आई में तो मैंने वहीं पूछा बच्चों से क्या बताऊं आप लोग कोई मजदूर बनके जीना चाहते हो तो सभी बच्चे हाँ ना कर देते हैं लेकिन अगर पूछो अपना काम खुद करना चाहते हो तो हाँ करते हैं हम हम में से कोई भी कोई बच्चा नौकर बनना नहीं चाहता मजदूर बनना नहीं चाहता नौकरी का कोई परंपरा नहीं चलेगा मजदूरी का कोई परम्परा नहीं चलेगा स्वायत्तता स्वालम्बन की बात सब स्वीकार होती है है ना तो ये हम समझ लें धरती पर कोई जमीन की कमी नहीं है धरती पर लोग बोलते हैं हम कहाँ से ये आदमी इकट्ठा करेंगे आपने इतने इकट्ठा कर लिए बता रहे हैं ना सर तो है ना आदमी कहाँ से इकट्ठे होंगे तो आदमी की कमी नहीं है यदि कमी किसी बात की है तो सिर्फ एक बात की है मानव में समझदारी की कमी है है ना और समझदार आदमी ज़मीन पे दिखाई नहीं देता है समझदार आदमी जो अपने आप को समझदार माना रहता है वो हवा में कहीं टंगा रहता है हमारे में से जिन जिन के पास भी ज़मीन है जब उनको ये समझ में आता है तो वो ये समझ पाते हैं कि ये सब परधन में ही इकट्ठा की गई है हमारे में से ही कोई लोग धीरे धीरे है ना अपने ज़मीनों को सदुपयोग के लिए नियोजित करते हैं हम कर ही रहे हैं हमारे कई मित्र कर रहे हैं नियोजित मतलब दरवाजा खोलते हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है पहले उनको अपना गेट खोलना पड़ेगा जिनके पास कब्जा नहीं वो क्या कर लेंगे है ना? तो जिन्होंने कब्जा करके कर कर रखा है वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं सदुपयोग के लिए दान करने के लिए नहीं क्योंकि मैं देखता हूं कि एक परिवार एक बीघा में भी खेती नहीं कर सकता एक परिवार का तो शारीरिक ताकत इतना नहीं है कि एक बीघा डेढ़ बीघा दो बीघा में वो खेती कर पाए इतनी कम ताकत है और एक परिवार की जितनी आवश्यकता है आराम से एक बीघा डेढ़ बीघा दो बीघा में एक एकड़ में पूरी हो सकती है और उस प्रकार से हम देखेंगे तो हिंदुस्तान में ढाई एकड़ ढाई हेक्टर जमीन प्रति परिवार छः आदमी के परिवार से मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड करके देखा तो जो भी डाटा मेरे को इंटरनेट पे मिला उसमें ये समझ में आया कि ढाई हेक्टर जमीन एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास हिंदुस्तान में अवेलेबल है और पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो प्रति फैमिली है ना कम से कम दस पंद्रह हेक्टर जमीन उपलब्ध है जमीन की कोई कमी नहीं है कमी तो इस बात से है कि लोग संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं और वो धन को लेकर ऐसा कब्जा करके बैठे हुए हैं जैसे ये धन के प्रति आसक्ति कम होती है धन हमारे सबके लिए खुशहालीपूर्वक जीने का रास्ता बन सकता है समाधानित होने के बाद उसके बाद दरवाजे खुलते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पे पर 25 परिवार जीते हैं और ये 25 परिवार ने कोई ये जमीन खरीदी ऐसा नहीं है इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल इट इज़ टोटली इन्वॉलमेंट मॉडल हम अपनी ज़िंदगी पाना चाहते हैं आप भी अपनी ज़िंदगी पाना चाहते हो हम सब मिलकर आराम से रास्ता निकालते हैं अभी एक परिवार ने किसी ने यहाँ पर ये जो कुछ भी पर से कमाया हुआ नंबर एक नंबर दो सब नंबर दो ही है तनखा भी नंबर दो ही है ऊपर से भ्रष्टाचार करो वो भी नंबर दो ही है टैक्स पेड हो अनटैक्स पेड जैसे भी जमीन मिली है ना पच्चीस परिवार के लिए रास्ता बना पच्चीस परिवारों को ये प्रेरणा हो गई आज वो परिवार यहाँ पर दो परिवारों के लिए ज़मीन को खरीद चुके हैं कितने परिवारों के लिए तो एक परिवार यदि 25 परिवार के लिए कुछ रास्ता बना सकता है मैंने पहले ही कहा था मैंने किसी का भी बैलेंस शीट देखी नहीं है पूछवाया भी नहीं है इन्फॉर्मेशन में डेटा में है ना कि आपके पास क्या है यकीन मानिए यकीन मानिए आप और हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं यदि हमारे अंदर से ये समझ में आ जाए कि तन का उपयोग क्या है मन का क्या है धन का क्या है आप यकीन मानिए कम से कम दस गाँव एक नहीं कम से कम दस गाँव का रिसोर्स हमने कब्जा करके हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और आसानी से बिना किसी सरकार का मुंह देखे भगवान का मुंह देखे देशों के मुंह देखे ग्रांट को देखे चंदा को देख कर है ना हम आसानी से अपने लिए ही है ना अपने लिए ही एक खूबसूरत कार्यक्रम को पहचान सकते हैं और ये कोई दूर के ढोल आदर्श नहीं है इसका प्रमाण आपको प्रस्तुत कर चुके हैं एक परिवार जो किया उसको पच्चीस परिवार के लिए रास्ता बना पच्चीस परिवार मिलकर जो कर रहे हैं दो परिवार के लिए रास्ता बन चुका है काम आके जारू हो चुका है ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं और आगे हो सकता है कि ज़मीनें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि गाँव में जमीन किसान जो काम कर रहे हैं वो कौन से सुखी हैं है ना तो उनकी जमीन जाके छीन छोड़ी है कुल मिलाकर इतना ही है कि हम सब व्यवस्थापूर्वक जीना चाहते हैं धन की भी उसमें आवश्यकता है धन हमारे कब्जे में ही है धन लेके कोई भाग नहीं गया इस धरती से भाग गया ऐसा नहीं है धन का कब्जा मानव ने कर रखा है समझदारी होने के बाद इसका भी हल है और इसका हाल अगर नहीं है तो कोई व्यवस्था कोई कोई सुख हम कभी हो नहीं पाएंगे है ना तो इसको हमने पहले चेक किया कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है वो हो गया ऐसा ऐसा हो जाने के बाद बड़े आराम से हम लोग अपने धनों से अपने लिए रास्ता जैसे बुलडोज़र कैसा रास्ता बनाता जाता है होता है कि ना तो चेन लगा रहता है उसमें अपना रास्ता हम खुद ही बनाते जाते हैं अभी हम लोगों ने अपना रास्ता खुद ही बंद किया है सब जगह से ब्लॉक करते चले गए हम अपने रस्ते को संबंध नहीं समझ पाए माता पिता से टूटे भाई से टूटे मित्रों से टूटे मोहल्ले से टूटे देश से टूटे ये रास्ता बंद करने का तरीका है अब संबंध खुलता है आज संबंध खुलता है तो सारा रास्ता खुलने लगता है आज हमारे पास तमाम लोग काम करते हैं आप देखिए कई लोग मेरे को शॉर्टकट में पूछते हैं कि आप बताओ शॉर्ट में दो मिनट के लिए लोग आते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे मैं बोलता हूँ देखो दो काम शॉर्टकट में बता देता हूं देखो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण है ना बर्तन मांझ रहे सच्ची बात बता रहा हूँ बनिए जो है वो बिना प्रॉफिट के काम कर रहे हैं। वो दुकान खोल के बैठे नीचे विनिमय के अंदर एक रुपया नहीं मिलता उनको बनिया जात बिना प्रॉफिट के काम कर रहे हैं कभी सुना सिंधी कम्युनिटी हमारे पास है है ना संयोग की बात संयोग इकट्ठा करे हमने ऐसे नहीं सहयोग से हो गए वो बिना मिलावट के बढ़िया वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट बना रहे कभी सोचा आपने ऐसे? और ठाकुर लोग निवेदन कर रहे हैं आपको कहीं ठाकुरों ठाकुर निवेदन करते देखा आपने तो दुनिया बदली कि नहीं बदली हम बदल गए मतलब हमारा विचार पूर्ण हो जाए समाधान हो जाए क्या करना है क्यों करना है कितना करना है ये समझ में आता है आसानी से हम लोग रास्ता निकालते हैं एकदम आसानी से अजय भैया हजारों साल से मेहनत करके बसी बसाई दुनिया हमारी क्यों उजाड़ रहे हो <laughs> ये बहुत अच्छी बात है इस भरी दुनिया में दिल लगता नहीं आपी का है ना ये आप ही की दुनिया का गाना है ठीक अगर ये दुनिया बस जाती तो आज मानव जाति का ये हाल नहीं होता धरती बेहाल नहीं होती बसी बसाई दुनिया हमको मिली मानव जब पैदा हुआ तो पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था तीनों बढ़िया खूबसूरत एकदम मैक्सिमम हाइट और हमने एक समाधान के अभाव में इस दुनिया को चौपट कर दिया हमारे लिए अभी सोचने के लिए भी जगह नहीं बची है जीने के लिए तो छोड़ो है ना उसी दुनिया को बेहतरीन बनाने का एक रास्ता है ठीक और वो रास्ता आप में से निकल के आता है आपकी चाहत के अनुसार है आप अपनी चाहत की खिड़की खोल के देखिए उसी में से इतना खूबसूरत संसार आपको दिखता है जिसको दिखता है वो आगे करता है जिसको नहीं दिखता आज नहीं दिखेगा कल दिखेगा है ना पिछले 40 वर्ष में खासकर 25 साल जो हमने है ना ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास किया ऐसी कोई समस्या ही नहीं दिखती जो इस इस विचारधारा के साथ चलते समय अपने आप ही हल नहीं होती है है ना इसको बहुत ठीक से देख लिया गया है परीक्षण कर लिया गया है डेटा इसका आ गया है सारी चीज़ें जो एक मिनिमम होना चाहिए वो सब प्रयोग सफल हो चुके हैं उसके बाद ही आप लोगों का समय यहाँ पर लिया जा रहा है ठीक है ना क्योंकि हल्ला गुला करने का सिर्फ कोई उद्देश्य नहीं है ठीक है जी तो जिसको लगता है तो दुनिया बसी हुई है मुबारक हो भाई हमारी तरफ से शुभकामना कि भगवान आपको ताकत दे समस्त दुखों को झेलने के लिए और जिसको लगता है कि नहीं वो दुखों के लिए नहीं बसा है, बना है तो एक बार साहस करें क्या साहस करना है अपनी चाहत की खिड़की खोलो एक बार उससे उसके थ्रू देखने की कोशिश करो कि क्या है आप देखिए इतना पारदर्शी है सब चीजें आपको सब समझ में आने लगेगा है ना ये एक निरीक्षण की प्रक्रिया है यह परिचय शिविर से अध्ययन शिविर से विकल्प शिविर से आपको एक निरीक्षण की प्रक्रिया उपलब्ध कराने एक बार वो देखने का तरीका आप में विकसित हो जाए सच्चाईया चारों ओर फैली हुई हैं, आपको साफ साफ दिखने लगेगी मैं अभी किसी भाई को बोला था वो बोला इतनी सारी बातें आप या याद रखे हो या इतनी सारी बातें आपको नागराजी ने पढ़ के सुनाई है रटाई है ऐसा नहीं है उनके साथ बैठकर समझकर एक बार वो देखने का तरीका विकसित हुआ उस तरीके से जब देखने लगे तो सच्चाइयों के थ्रू थ्रू थ्रू अपने को दिखने लगा और ऐसा हर मानव में हो सकता है है ना इसी का नाम निरीक्षण है इसी का नाम जागृति है इसी का नाम शिक्षा है ये कर्ट कॉपी पेस्ट नहीं है जब आप अपनी चाहत की खिड़की से देखते हैं उस विंडो से देखना शुरू करते हैं आप भी उसी सच्चाई के करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि भाषावास तो आपको पहले से हो रहा है प्रती हो जाए स्पष्ट हो जाए तो अनुभव तक की यात्रा है है ना इसको आराम से कर सकते हैं समझ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है बात चलिए तो ममता का मतलब वो नहीं है अभी तो समय कम बचा नहीं तो ममता के ऊपर बहुत सारी कहानियां है मेरे पास तो ये हमको समझ में आ जाए कि कुछ समय तक देखिए मानव जाति में यदि कोई मूल्य मानव जाति ने यदि कोई मूल्य का स्वाद चखा है अब तक भ्रमित मानव में भी कोई मूल्य का स्वाद चखा हुआ है वो है आंशिक ममता का निर्वाण प्राकृतिक विधि से जब कोई महिला है ना माँ बनती है प्राकृतिक विधि से जागृति विधि से नहीं है, दोनों विधियाँ होती हैं एक है जागृति विधि एक है प्राकृतिक विधि तो प्राकृतिक विधि से जब भी कोई महिला माँ बनती है वो ममता मूल्य का आंशिक निर्वाह करने की योग्यता से योग्यता उसमें आ जाती है आंशिक का इसलिए फॉर टाइमिंग होता है इसीलिए जब भी कभी मूल्यों के बाद हमको करना होगी तो माँ बेटे के संबंध को लाना पड़ता है माँ बेटे के संबंध को ला अभी मूल्यों की बात करना थोड़ा भ्रमित परम्परा में बड़ा कठिन है है न तो ये एक वो मूल्य है जिसके साथ हम अभी तक जी पाए आंशिक तो इसमें क्या निकल के आंशिक क्यों बोल रहा हूं मां अपना सब कुछ न्योछावर करके सुखी रहती है लेकिन न्योछावर क्यों करना यह समझ में नहीं आया जागृति नहीं है तो सिर्फ शरीर को मोटा करने के लिए काम करती रहती है। तो खा ले बेटा पढ़ ले बेटा है ना तो खिला पिला के हर घर में प्यारे प्यारे ये ममता का ही वैभव है ममता क्या है यह सिर्फ महिलाओं का रिजर्व कॉपीराइट नहीं है ना ये रिजर्व एरिया नहीं है ये मानव का रिजर्व है।, है ना जागृत परंपरा में पुरुष भी ममता मूल्य का निर्वाह करते हैं बच्चे भी करते हैं ये क्या चीज है उसको समझ लेते हैं पहला मुद्दा हर मानव या हमारा संबंधी अपने शरीर का पोषण और संरक्षण करना चाहता है हा या ना छोटा सा छोटा बच्चा भी अपने हाथ से अपने शरीर का काम करना चाहता है तो हर संबंधी अपने शरीर का पोषण संरक्षण खुद करना चाहता है हा या ना कर नहीं पा रहा है निम्न कारणों से नहीं कर पा रहा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं क्या कारण है वो नंबर एक वो बालक है नंबर वो दो रोगी है नंबर तीन वृद्ध है नंबर चार व्यस्त है चार कारणों से हमारा संबंधी अपने शरीर का पोषण संरक्षण नहीं कर पा रहा है चार कारण क्या है वो बालक है अभी उसके शरीर में नियंत्रण नहीं आया कि वो अपना नहाना धोना कपड़ा लत्तरा सब कर पाए करना तो चाहता ही है चाहता है ना आप कपड़ा धोना चाहते हो खाना बनाना चाहते हो खाना खाना चाहते हो खाना खाना चाहते हो अपने हाथ से चाहता ही है कर नहीं पा रहे क्योंकि अभी योग्यता नहीं है ठीक तो हम करते हैं इसका नाम है ममता मूल्य के क्यों कर रहे हैं ये अभी भ्रमित परंपरा बताए सही शरीर को मोटा करने के लिए तब तो ममता नहीं हुआ कहीं का कहीं पहुंच गया तो जागृति के लिए क्या शब्द जोड़ दें जागृति के लिए जब जोड़ देते हैं शब्द तब ममता ठीक से पहचान में आती है कि जागृति में शरीर साधन है और जागृति के लिए साधन का सदुपयोग करना है सुरक्षा करना है पोषण करना है ऐसे पोषण संरक्षण के लिए वो अपना शरीर का नहीं कर पा रहा है हम कर देते हैं इसका नाम है ममता ठीक है ये ये बात। अगर ठीक से निपता है हर एक मूल्य को ठीक से निभाएंगे तो सामने वाले संबंधी की योग्यता बढ़ती चली जाती है ना अगर ममता मूल्य को ठीक से निभाएंगे तो संड तैयार नहीं होगा है ना ममता मूल्य को ठीक से नहीं निपते हैं उसी का फल कि वो अपने शरीर के पोषण संरक्षण को ठीक से नहीं कर पाता ये बात समझ में इसको कहा ममता चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसमें इसमें करना यही है ठीक बात इन्होंने पूछा करना क्या है सारा पोषण और संरक्षण जागृति के लिए वो समझदार हो जाएं उसके लिए पोषण संरक्षण करिए अभी तो क्या क्या अभी संरक्षण क्यों कर रहे हैं पोषण क्यों कर रहे हैं पता नहीं ये नालायक ना निकल जाएं तो इनके लिए दो चार करोड़ जमा करके कर रख दो है ना तो उनकी हमने दो चार करोड़ जो जमा करके कर रखे हैं ऐसा नहीं है वो दो चार करोड़ हमने उनकी बेवकूफी जमा करके कर रखी है तो पोषण और संरक्षण इसलिए करना है जिससे कि वो समझदारी की ओर बढ़े व्रत के लिए क्यों करना है ठीक बात है वृद्ध भी अगली शरीर यात्रा में आने वाले हैं। अभी उसके बारे में बताएंगे तो मानव परंपरा के प्रति उनकी स्वीकृति बने जैसे मानव परंपरा अच्छा है या बुरा जब वो शरीर त्यागते हैं इसका मूल्यांकन करते हैं मनुष्य बनना ठीक रहा या सफलता रही या असफलता तो वृद्ध के साथ यदि ये पोषण संरक्षण का काम ठीक से होता है है ना तो उनका स्वीकृति बनता है कि ये मनुष्य जो योनि है या बढ़िया है तो ये स्वीकृति उनके अगले जन्म के लिए है ना? अगली शरीर यात्रा के लिए एक अनुकूल संस्कार है फिर जीते जी जब तक जी रहे हैं तब तक सुविधा भी है तब तक सुविधा भी है आराम होता है, है ना अच्छा दूसरी मजे की बात है क्या आप नहीं करते हो तो आपको ठीक लगता है या नहीं लगता है नहीं लगता है है ना हर घर में मैं देखता हूँ बहुत लड़ाई होती है इस मुद्दे को लेकर होती कि नहीं होती है ना माँ को खांसी चल रही है बुढ़ापे की खांसी क्या करे अब ठीक अब देखिए कितने में कितने में कैसा कैसा कहानी होता रहता है अब भाई हैं कोई पत्नी है मान लो लड़का ही है वो सब इग्नोर कर रहे हैं उसको जब इग्नोर करते हैं और वो बेटा बेटा जी की जाने की जब ऑफिस जाने का टाइम आता है तब माँ को खांसी तेज़ चलने लगती है क्या चलने लगती है और तेज़ चलने लगती है वो जल्दी जल्दी बैग उठा कर बाँग नहीं जाता खांसी और तेज़ होती जाती है जैसे गाड़ी में बैठ कर निकल गया खांसी बंद हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं स्वीकृति का लफड़ा हो रहा बाकी कुछ लफड़ा नहीं है स्वीकृति का लफड़ा है <laughs> अभी संयोग से क्या हुआ खांसते खांसते वो तो लड़का चला गया है ना और ये हुआ कि जो माता जी बाहर निकली पड़ोसी से बढ़िया बात करने लगी खांसी खांसी सब गायब और बेटा क्या हाल चाल है ये सब बढ़िया वो सब संयोग से लड़का वापिस आ गया है ना माता पड़ोसी से गप्या रही है गप्यागी सही बहू ने बोला इधरा उधरा तुम्हारे माँ दिखाती इधर आप इसको बहुत खांसी दर, दर। मा, मा चल रही थी ना इधर उधर उधर देखो तुम्हारी माँ मां एकदम खड़ी और बेटा क्या हाल चाल कोई काम और बताना जरा तो मामला खांसी का है कि स्वीकृति का है स्वीकृति खांसी का है कि स्वीकृति का है स्वीकृति है ना स्वीकृति नहीं बन पा रही है कि हमारे बच्चे वो ठीक काम कर रहे है कि नहीं कर रहे एक तो ये स्वीकृति और उनको जो खांसी चल रही है वो भी ज, जेन्यून हो सकती है इसका भी हमको डाउट ही हो रहा है।, है ना इसका संकट है यदि जैसे जिन परिवारों में यह स्वीकृति बनती है अब मां खुद ही बोलने लगेगी पिताजी खुद ही बोलने लगेंगे भाई खुद ही बोलेगा अरे कोई बात नहीं बड़ा पे खांसी तो अपना काम करिए इससे क्या फर्क पड़ता है इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा तूल क्यों संबंध में विश्वास का अभाव स्नेह का अभाव ममता का अभाव ऐसी तमाम कहानियां बहुत सारी आप जिंदगी में देखना देखते रहोगे आपको समझ में आती रहेंगी तो करना क्या है जैसे आप यहां पर बैठे हो आप सब खाना बना खाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो हाँ या ना हाँ तो. हाँ तो. हम मानते हैं आप खाना बना खाना चाहते हो चूंकि आप व्यस्त हो इसलिए नहीं बना पा रहे इसलिए लोग बना रहे हैं ऐसा मत मान लेना कि वहाँ ज्यादा अच्छा खिलाएंगे तो यहाँ ज्यादा समझ में आएगा ऐसा नहीं है ना ऐसा मान के चलते हैं कि आप संबंधी हमारे सबके है ना तो आप यहाँ पे व्यस्त हो मैं यहाँ पे व्यस्त हूँ तो वो लोग बना के वहाँ खिला रहे हैं ये बात समझ में आई ठीक है ना आप भी करना चाहते हो अगले शिविर में आप आओगे तो आप भी करते हुए पाए जाओगे इसमें कोई डाउट नहीं है परिचय शिविर में लोग आते हैं उनका एक अलग नजरिया होता है पहले दिन की रिकॉर्डिंग किया जाए तो दिखाना चाहिए आपको पहले दिन कैसे रहते हो दूसरे दिन कैसे रहते हो और आज आपके चेहरे पर अलग रिलैक्स है आप अलग तरीके से बात है ना पहले दिन आपको दाल अच्छी नहीं लगती चावल अच्छे नहीं लगते पानी नहीं है पर बाथरूम में ये नहीं है कपड़ा गा रखेंगे आप कुछ व्यवस्था नहीं है है ना ठीक है कि नहीं विकल्प शिविर में आप आते हो तो आपको पता लग जाता है क्या डिज़ाइन है कैसा काम करना है क्योंकि अब आप थोड़ा समझने के लिए आते हो तो बहुत सारे लोग 9 बजे क्लास होने वाली है उसके पहले दाल चावल सब बना बुनू के यहाँ आ जाते हैं बोले अब कितनी देर लगती है अभी बना देते हैं क्या देर अध्ययन शिविर में जो आते हैं लोग एक महीना रहते हैं यहाँ पर है ना वो सारे काम खुद ही करते हैं उनके घर वाले को फोटो कर यहाँ से बेचते रहते तुम्हारे घर का आइटम दो कितना काम करता है उनको भी आश्चर्य होता क्या कर दिया आपने ऐसा तनाव खत्म दबाव खत्म स्वयं स्फूर्त विधि अपने चाहना की खिड़की से देखो बार बार दिला, ध्यान दिलाते रहते हैं आदमी अपने आप ही करने लगता है फिर वो लाइबिलिटी नहीं है फिर वो लाइबिलिटी नहीं है अभी हम भ्रमित परंपरा में जिस प्रकार से ममता का निर्वाह करते हैं अपने घर वालों को अपने बच्चों को हमने सबने लाइबिलिटी के रूप में क्रिएट कर लिया है क्या बना लिया उनको बहुत सारी दीदियाँ यहाँ बैठी रहती हैं सुनना तो चाहती हैं सुनना तो चाहती हैं लेकिन बीच बीच में इनके लाल इनको याद आते हैं क्या याद आते हैं लाल पीले हरे नीले जो अपने घर में छोड़ के आई ना इनको ध्यान है पता नहीं क्या क्या और पटांग कर रहे होंगे वो कई सारे बच्चे तो मम्मी तुम कहाँ चली गई मेरे को तो पानी नहीं मिला मम्मी ने बोला बेटा पानी यहीं तो रहता है कहाँ रहता है पानी पानी कहाँ रहता है घर में पानी ऐसे हमने बनाए और नहीं हो तो फोन करके फोन करके भी पूछ लो कि बेटा वो जीरा निकाल कर जीरा कहाँ रखा रहता है है ना जीरा होता क्या है मिलता कहां है उसको बताना स्पेन की राजधानी कौन सी स्पेन की तो जीरा ज्यादा काम पड़ता है स्पेन की राजधानी ज्यादा काम पड़ता है अब सोचिए क्या हाल है हाँ जी हाँ जी क्वेश्चन आर वेलकम माइक बहन माइक बहन भाग छुट्टी चला गया जी कोई बात नहीं जी. मम्मी और पत्नी में एक आता पत्नी खाना बनाकर दे देती है hmm. और मम्मी उसमें खुश नहीं रहती है hmm. पत्नी बोलती है कि भाई मेहनत तो दे दिया खाना बना करके हाँ। चाय दे दी जो मांगा वो दे दिया हाँ जी और फिर भी कुछ नहीं होता है मम्मी अलग फिर शाम को उसकी कहानी कहती है कि देखो भैया मैं... मैं तो कुछ बोलना चाहता नहीं था मैं सोचा शॉर्टकट में निपटा दूं, अब आप पूरा मुंह खिलवाओगे खिलवाओगे अब... <laughs> रोजाना अब... ही कहानी है भाई साहब इस पर निम जाए एक बार इसके बारे में तो बहुत ठीक से बात करनी पड़ेगी पत्नी का ध्यान रखो तो माँ नाराज माँ का ध्यान रखो तो पत्नी नाराज दोनों का ध्यान रखो तो अपने पतन चला कहा चले गए एक तरफ इतना ज्ञान वेद पुराण विज्ञान <laughs> मोक्ष मोक्ष मोक्ष ब्रह्म ब्रह्म न्याय धर्म सत्य माया माया माया और दिक्कत ये अब करो कितना कितना इसमें वेरिएशन अब देखो क्या होता है एक मां रहती है एक क्या बहुत सारी रहती है एक माँ अपने बच्चे को बड़े लिहाड़ पारिस से पालती है जिंदगी का उद्देश्य है खिला पिला के तैयार करना खिला पिला क्या करना तो काफ़ी दिक्कतें उठाती हैं अपने बच्चे के खिलाई पिलाई में कोई कमी नहीं रखती है और बढ़िया वो तैयार होता रहता है एक समय तैयार होते होते होते एक समय आता है जब उसकी शादी का समय आ जाता है आ जाता ना शादी का समय ये वो क्या समय है नौकरी भी लग गई ये लग गई तैयार हो गया है सॉँड पूरा रेडी है है ना अब इसकी शादी करानी माँ बड़ी चिंतित होती है क्योंकि संस्कारों का मामला है आज के लड़कियों के बारे में सुनते हैं कि बहुत ही ऐसी हैं वे हैं तेसी सी है पता नहीं कैसी निकलेगी क्या निकलेगी बहुत चिंता चिंताती रहती है ना, ढूंढती रहती लड़की कहाँ से मिले है ना? जहाँ कार्ड आए शादी में वहाँ भी जाती है जहाँ शादी का कार्ड नहीं है, वहाँ भी चली जाती है, <laughs> है ना पहुँच गई अब क्या करोगे मजाक बोलते आपने कार्ड तो भेजा होगा लेकिन मिला नहीं था फिर भी हम आ ही गए अब वो क्या बोलेगा नहीं भेजा था सब जगह ढूंढती रहती है और कभी कभी अच्छा घटी जाता है जो भी अच्छा घटता है गलती से घटता है परंपरा तो है नहीं ऐसा नहीं कि आदमी की जिंदगी में कोई अच्छा घटा नहीं है ना कोई अच्छा घट जाता है और ऐसी एक सुशील सुसंस्कारी कन्या अपने बच्चे के लिए उसको बहु के रूप में प्राप्त हो जाती है। प्राप्त होती है और क्या है ना <laughs> इसके घर में भी सुशील होने का मतलब क्या संस्कारी होने का मतलब क्या इसके घर में भी यही कहानी है कि खिलाओ पिलाओ और तैयार कराओ क्या संस्कार है यदि मेल बच्चा है तो ज़्यादा खिलाओ शांड तो वही बनेगा फीमेल बच्चा हो तो क्या सांड बनेगा ना वो तो यही संस्कार है संयोग से उसका भी संस्कार ऐसे रहता है क्या रहता है अब सोचे कितना अच्छा हाल हो गया होगा ना वो बेटा हमको एक साल बाद शादी के एक साल बाद मिला कितने साल बाद एक साल हम ऑफिस में मिले उससे ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया साढ़े पाँच बजे जाए ही नहीं रहा घर मैंने कहा घर चलना भाई। भैया थोड़ी देर आराम से रहने दो ना भैया क्या दिक्कत है <laughs> मैं बोला दिक्कत क्या है तुम्हारी तो माँ तुम्हारा इतना ध्यान रखती और सुनते तुम्हारी पत्नी तो और उसी खानदान की निकल गई है ना दो दो लोग ध्यान रखने वाले हैं अब दिक्कत क्या है बोले क्या बताओ बोले आप तो साथ ही चलो चलो चलो भैया हमसे साथ में चले गए चढ़े भैया चौथी मंजिल जो भी कहानी है ना सब सच्ची है झूठी एक भी नहीं है इसमें है ना चौथी मंजिल जा कर उसने घंटी बजाई साइड में खड़ा हो गया मैं देखा ये क्या हो गया है ना घंटी बजते से दरवाज़ा खुला धड़ाक से एक चाय की प्याली साथ में और एक चाय की प्याली साथ में दो चाय की मेरी सामने आई दोनों खड़ी आज तू पी ल किसकी चाय पिएगा उसी का है? लड़का भाग गया समाधान का अभाव मैं बोला कोई नहीं दोनों चाय को मिलाओ जाओ समाधान के अभाव में कोई भी समस्या का हल नहीं देता इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है हम सब है ना वन टू वन जो लोगों को खुश करने का काम करते हैं वन टू वन मेरे किसी एक काम से आप सुखी हो गए मेरे किसी एक काम से सुखी हो गए ये बहुत गंभीर बात है इसको समझ लेना भाई है ना हम जो कुछ करते हैं उससे व्यवहार की संतुष्टि चाहते हैं व्यवहार की संतुष्टि इससे नहीं है मूल्यांकन से आपके घर वाले आपसे कब शिकायत मुक्त होंगे जब आपके जीने का कोई लक्ष्य कार्यक्रम है ना लक्ष्य और कार्यक्रम न्याय के साथ जुड़ेगा वाकई में बोलने के लिए नहीं उस दिन के बाद आपके घर की सभी शिकायतें खत्म होंगी उसके पहले हो ही नहीं सकती हैं जब तक आप किसी मानवीय लक्ष्य मानवीय कार्यक्रम के साथ नहीं जीते हैं तब तक क्योंकि अपेक्षा उतनी है अज्ञानी की भी अज्ञानी से या ज्ञानी से अपेक्षा इतनी है कि ज्ञानी का जो आचरण है वो अज्ञानी की पहले दिन से अपेक्षा है तो आप मानवीय लक्ष्य मानवीय कार्यक्रम के साथ न्यायपूर्वक जीते हैं ये अपेक्षा है जब तक इस अपेक्षा को आप पूरा करने की जगह में खड़े नहीं होते आप खुद ऐसे जीते नहीं हैं आपकी पत्नी आपसे सहमत नहीं है आपके बच्चे आपसे सहमत नहीं हैं, आपके माता पिता आपसे सहमत नहीं हैं, आपके भाई बंधु आपसे सहमत हो ही नहीं सकते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं लक्ष्य कार्यक्रम हमको समझ में नहीं आया तो दूसरों को सुख कर सुखी करने के लिए हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका नाम है सर्कस क्या कर रहे हैं सर्कस कर रहे हैं हम सर्कस में कैसा करते हैं कहीं ओंधे लटके हुए हैं नीचे वाले को थामे हुए हैं है ना नीचे वाला ऊपर वाले को पकड़ के थामे हुए दोनों परेशान अभी अगर हमको ये समझ में आ जाए कि सम्मान एक मूल्यांकन है मूल्यांकन जो है वो आचरण से है, आचरण किसी कार्यक्रम के साथ लक्ष्य के साथ है तो इंस्टीड आप किसी को खुश करना वो चाटुकारिता है वन टू वन जो खुश करने का प्रोग्राम है वो न्याय नहीं है अभी तक हम लोग वन टू वन खुश करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कभी माँ के मन का कर दिए कभी पत्नी के मन का कर दिए कभी बच्चे का मन का कर दिए कभी बॉस के मन का कर दिए कभी है ना राजा के मन का कर दिए कभी प्रजा के मन का कर दिए ये जो वन टू वन जो हम सुखी करने का जो काम कर रहे हैं ये संतुलनकारी नहीं है एक मानव को जैसे जीना चाहिए यदि वैसे आप जीते हो तो आपसे एक से अनेक कोई ना कोई तो उसका मूल्यांकन करता है आज नहीं तो कल करता है जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो सभी उसको सम्मान करते हैं सम्मान पूर्वक आप जीते हो खुद तो वो आपसे आश्वस्त होते हैं ये बात पची नहीं होगी ना यही यही सच्ची बात है एक्स का एग्जांपल बता देते हैं जैसे हमारे पाता माताजी पिताजी यहीं बैठे हुए हैं अभी लाइव एग्जांपल आपको बता देते हैं कोई ज़माने में हम इनके साथ ही वहीं मतलब अभी भी साथ ही रहते लेकिन फिजिकली भी साथ रहते थे पैसे भी कमाते थे ज़्यादा टाइम भी देते थे गाड़ियाँ घोड़े सेवा भी देते थे आज हम लोग जिस प्रकार से अभी काम कर रहे हैं उसमें अभी हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं टाइम भी नहीं है सेवा भी नहीं कर पा रहे तीनों चीज़ नहीं कर पा रहे ऐसा भी नहीं कि उनको जरूरत नहीं होगी ऐसा भी नहीं होगा कि है ना कुछ नहीं करते होंगे ये भी नहीं लेकिन अनुपाति अगर देखेंगे तो पहले से कम है ठीक ये ठीक है पहले भी शिकायत रहते था पहले ज्यादा शिकायत रहता था है ना अभी क्या हो गया अभी ये समझ में आया कि जैसे वो जीना चाहते हैं यदि वैसे उस दिशा में हम जीने का प्रयास ही कर रहे हैं जेन्यूनली ये भी नहीं कि हम सफल हो जाएं आपके परिवार में कोई आपकी सफलता को चाहता है ऐसा नहीं है आपकी जेन्यूननेस को पहले चाहता है आप जेन्यून हो कि नहीं है ना तो सफलताओं का आकलन सिर्फ सफलता से खुश होने वाला कार्यक्रम घर में नहीं है तो घर में हमारे जो संबंधी हैं वो आपके जेन्युननेस से प्रभावित होते हैं जब आप जेन्युअनली लक्ष्य के साथ कार्यक्रम के साथ काम करते हैं उनकी शिकायतें कम हो जाती है ना आज से दो साल पहले हमारे पिताजी ने इसी सभा में मतलब शिविर में एक बार घोषणा किया कि हमको आप कोई शिकायत नहीं है अभी फिर से पूछ देते कोई शिकायत है कि नहीं माइक लाओ हाँ तो पूछो ना यार लाइव लाइव डेमो हाँ जी हाँ जी अब तो एक शिकायत है कोई शिकायत नहीं भाई पढ़ लो यार खा लो यार कुछ काम के आदमी बन जाओ ऐसे समय खेलते रहो तो, तो कैसे चलेगा <laughs> यही शिकायत होती ज़्यादा कभी इनसे हुई नहीं नहीं आपने बताया कि मैं तो कर था। वो तो मेरा अपना निजी मामला था वो वो समझ का मामला था वो गीता भागवत पढ़ने के बाद उसमें लिखा था मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मेरे क्या यार मेरे गले मेरा रसी किसी के हाथ में मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो जीना क्या पर बाबा जी से मिलने के बाद झाड़ हिल गया तो बात खत्म हो गई वो देखिए इसको ऊपर अच्छे से समझ लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के मन में हमारे प्रति सम्मान हो चाहते हैं कि नहीं चाहते है? हाँ या ना सम्मान होगा तो शिकायत क्यों करेंगे है ना सम्मान हम सम्मान पूर्वक जियेंगे तो उनके मन में सम्मान होगा ना हम घटियागिरी करेंगे सम्मान कहाँ से लाओगे बाजार में मिलता है हम चाहते हैं हमारी पत्नी हमारा सम्मान करे है ना यदि मैं खुद सम्मानपूर्वक नहीं जीऊँगा वो पत्नी कैसे सम्मान करेगा या तो आप दबा के रखो नहीं तो वो आपको दबा के रखेगी कई जगह पर पति दबा लिया कई जगह पर पत्नी दबा ले दोनों ही अन्याय करते हैं मौका मौके की बात रास्ता नहीं हमारा जिसमें कोई यहाँ पर ऐसे उठपटांग टोटके नहीं बता रहे टोटका का कोई कार्यक्रम नहीं है जेन्यून बात है यदि एक मानव को जैसे जीना है यदि वैसा मैं जीता हूँ मैं सम्मान पूर्वक जीता हूँ दुनिया का कोई मानव पागल को छोड़ के है ना दुनिया का कोई मानव उसमें अपमान नहीं पहचान सकता ढूंढ नहीं पाएगा ये वो तरीका है जीने का जो सब कुछ स्वीकार है और मुझे सुखद है जैसे ये लोग चाहते हैं यदि वैसा मैं जीता हूँ तो ये सारे कष्ट उठाने को तैयार ही है जैसा आप चाहते हो वैसे हम जीते हैं तो आप मेरे साथ चलकर जो भी कष्ट हो रहे होंगे थोड़े बहुत फिजिकली उसको भी झेलने को तैयार हो आपको लगता है कि कष्ट क्या कष्ट है यार जैसे आप जीना चाहते हो आपको भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता मैं ऐसा जीता नहीं हूं अब क्या बच गया लक्ष्य गायब हो गया आप क्या बच गया अब सिर्फ सुविधाएं बच गई अब सुविधाएं बच गई सुविधा में कौन कॉम्प्रोमाइज कौ करना चाहता है कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है ना तो बेस्ट चाहिए आप यहाँ पे आए हो आपको ये समझ में आया कि मानव जिंदगी को समझने के लिए आप आए हो अपने आप ही सुविधाओं को आज सुविधाओं को आप अपने घुटने के नीचे दबा के रखे हो इतनी कम सुविधा में कभी आप जिए नहीं होंगे झोले में घर है आपका यहाँ पे काय में है झोले में घर लेकिन उसमें एक और ब्यूटी है आपको समझ में आ सकता है कि बहुत सुविधाएँ नहीं चाहिए लक्ष्य के अभाव में लक्ष्य भी नहीं हो तो सुविधाएँ तो चाहिए कि नहीं चाहिए तो सम्मानपूर्वक जीना एक निश्चित प्रक्रिया है एक कोई आइडियोलॉजी नहीं है है ना ये व्यवहारिक है यदि उसको हम जीते हैं एक से अनेक इसका मूल्यांकन करने के योग्य होते हैं कोई कोई नहीं भी होते होंगे रेयरली है ना आज नहीं होंगे तो कल कर लेते हैं आप सम्मानपूर्वक जीते हो इसका मूल्यांकन सभी कर पाते हैं वो भी सम्मानपूर्वक उनको देख कर वो सम्मानित महसूस करते हैं आप पति पत्नी को सम्मान को ठीक से समझ लेते हैं <coughs> पति-पत्नी सम्मान का मतलब ही है एक के सम्मान में दूसरे का सम्मान समाया हुआ है है ना दो में से कोई एक भी ठीक से जीरे दो में से किसी एक को भी सम्मान मिले दूसरे का अपने आप ही इंश्योर है अभी हमको यही नहीं पता कि सम्मान क्या चीज है तो पति पत्नी में भी सम्मान को लेकर क्राइसिस है बड़े बड़े अधिकारी देखे मैंने बड़े बड़े है ना अपने बिजनेसमैन बड़े बड़े वो दुनिया में बड़े बड़े हैं घर में जाके इतनी डांट खाते हैं इतनी डांट खाते कि पूछो मत है ना बाहर आके उतने डांट लगाते हैं घर में डांट खाते बाहर डांट लगाते करें क्या तो वो तो वही दीन ही, दीन गुरु का संबंध क्या करेंगे तो अभी जब तक दोनों का लक्ष्य कॉमन ना हो जाए वो अगले अगले मूल्य को हम देखेंगे तब तक ये हारमोनी आने वाली नहीं है है ये आ नहीं सकती है इसमें ये दादागिरी चलने चलती रहती है तो पहला रास्ता बना कि मैं सम्मानपूर्वक जीऊँ मेरा मूल्य चरित्र नीति ठीक हो आपके घर वालों को पता चल गया कि आप तो वैसे ही नंबर दो का बहुत सारा कमाते हो आपका क्या इज्जत होने वाला है आपके घर वालों को पता चले कि आप तो दिन भर में चार घंटे आठ घंटे तो काम करते हो और ऐसा बंडल भर के थैला ले के, नोट ले आते हो आपको लगता है आपके घर वाले खुश हो जाएंगे आपका सम्मान करेंगे ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे बोलेगे तुम करते क्या चुपचाप है ना तो ये समझ में आता है कि अगर हमारा मूल्य चरित्र नीति ठीक नहीं है मेरी दिशा ठीक नहीं है मेरा कार्यक्रम ठीक नहीं है क्योंकि मैं समझा नहीं हूँ तो घर में क्या बाहर क्या अपने में क्या कोई सम्मान की जगह हम पहचान नहीं पा रहे हैं और सम्मान ही नहीं तो संबंध कहाँ से बनेगा सम्मान ही नहीं है की शुरुआत है सम्मान विश्वास स्नेह के साथ ठीक है ना वो तो रूप बल्धन को सम्मान मानते हैं बताया था ना रूप पद बल्धन से सम्मान फंस गया उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सारे मूल्य को अभी पकड़ लेंगे हल्का हल्का खाली ध्यान रहे कि ये सब बातें हुई थी आगे समझेंगे इसको दूसरा मूल्य है वात्सल्य क्या मूल्य है ये सब प्रैक्टिसबल है भाई कुछ भी ऐसा नहीं थ्योरी है खाली वात्सल्य का मतलब जो भी हमारी अगली पीढ़ी है बातशाल्य का मतलब होता है अगली पीढ़ी के साथ कैसे जीना तो अगली पीढ़ी के साथ अपेक्षा मेरी है मैं चाहता हूं कि मेरी अगली पीढ़ी समाधान और समृद्धि के साथ साझिए आप चाहते हो या नहीं चाहते हो आपकी अगली पीढ़ी समाधान और समृद्धि के साथ है ऐसा आप चाहते हो हाँ या ना ठीक तो बाल हमारी अगली पीढ़ी समाधान संपन्न हो समृद्धि संपन्न हो उसके लिए शिक्षा एवं व्यवस्था का ढांचा स्ट्रक्चर बनाना बनाकर उपलब्ध कराना देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यदि आप चाहते हो कि आप पिता हो माता हो टीचर हो तो वात्सल्य मूल्य का निर्वाह अपेक्षा है उसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे समाधानित रहें समृद्धिपूर्ण रहें उसके लिए आपको भले ढांचे-खांचे नहीं मिले हो लेकिन उस अगली पीढ़ी के लिए हम लोग शिक्षा और व्यवस्था का ढांचा खाँचा उपलब्ध कराएँ महाराज तो ये वात्सल्य का निर्वाह है उसको एफडी डी बना के देना वात्सल्य का निर्वाह नहीं है तो वात्सल्य का निर्वाह क्या है जो आपको समाधान समृद्धि का ढांचा खांचा नहीं मिला नहीं मिला तो नहीं मिला आप उनके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करें अभी क्या होता है अभी बहुत उल्टा कहानी है आपको नहीं मिला तो आपके लिए कुछ हो गया इसको आपको नहीं मिला तो आप थोड़े दिन स्ट्रगल किए क्या किए और रोजाना करे कि यार देखो कितना बेकार दुनिया है ना नौकरी मिलती है ना बिजनेस चलता है ना ये है ना वो ना ये ना वो और गलती से आपके हाथ में बटर लग गई क्या लग गई गलती से गलती से आपकी दुकान चल गई गलती से आपको नौकरी लग गई गलती से का मतलब उसकी कोई व्यवस्था नहीं है हजारों लोग एंट्रेंस देंगे सैकड़ों पास होंगे सैकड़ों डिग्री लेंगे उसमें से एक दो चार की नौकरी लगेगी बाकी बेरोजगारी घूमेंगे इस पूरे देश में एक मोटा आंकड़ा बताता हूं तेरह लाख इंजीनियर प्रति वर्ष निकलते हैं कितने लाख तेरह लाख ठीक <laughs> है ये तो इंजीनियर जो निकलते हैं उसकी बात कर रहा हूं इंट्रेंस के में कितने लोग बैठते होंगे सोच लीजिए तो कितना हमने रिडक्शन ऐसा बना कर रखा है तो जो एंट्रेंस में नहीं गए वो तो सेकंड दर्जे के लोग हो ही गए जिंदगी भर उनको तो ये फील, ये आपने में में जिना है कि हम तो इस लाए कि नहीं थे कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास कर पाए है ना जबकि जबकि ये उनका कमी नहीं है जबकि ये डिजाइन का फॉल्ट है आपके डिजाइन ही ऐसी है जिसमें आपको कुछ लोगों को यहां पर रिजेक्ट करना ही है गेट लगा कर रखा है आपको वहां से कुछ लोगों को लौटाना ही है वो कोई भी लोग हो सकते हैं कितने भी अच्छे पढ़ के आएंगे तो भी आप इतने लोगों को तो निकालोगे निकालोगे जैसे हम पढ़ते थे 50-60 परसेंट भी अगर हर सेकेंडरी में नंबर आ जाए तो पीई में एंट्रेंस में एग्जाम पा, पास कर रहे थे लोग है ना तब भी बहुत सारे लोग नहीं जा पाते थे और आज भी नहीं जा पाते आज 80 परसेंट नब्बे परसेंट नॉर्मल बात है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ढांचे खांचे हमने बनाए अधूरे हैं अब ये तेरह लाख में से जॉब्स कितनी है तो बता रहे हैं अस्सी हजार लाख साल की अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है बारह लाख लोग क्या करेंगे है ना बारह लाख लोग पकौड़े से कहां से चलेंगे जिंदगी में पकौड़े कभी तल के देखे हमने सीखे ही नहीं कहां से चलेंगे और यदि इंजीनियर पकौड़े तलेगा तो कितना अपमानित महसूस करेगा अभी वो है ना आज तो अपमान का मुद्दा हो गया तो ये समझ में आ जाए कि ये अगर मेरे को तो कैसे तो से लग गई जैसे मैंने सोचा मेरे को तो नौकरी लग गई बहुत बढ़िया नौकरी लगी थी जिसके लोग सपने देखे वैसी नौकरी लगी थी हमारे कुछ मित्र यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं क्या लगी थी है ना ठीक ठाक ही थी तो मैं सोचूं कि हो गया अभी बहुत सारे लोग जिनका गलती से चल गया वो क्या मानते हैं मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है अरे पूरे डिजाइन तो देखो कि एक आदमी सफल होता है कितने असफल होते हैं अगर इसको ठीक से पहचानते हो तो आप इस चैलेंज को अपनी जिंदगी से जोड़ते हो और जब अपनी जिंदगी से जोड़ते हो तो फिर अगली पीढ़ी के लिए आप कोई हाथ पाँव मारते हो और जब आप वात्सल्य का निर्वाह करते हो अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा ढांचा खांचा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हो कर पाते हो नहीं कर पाते हो इस दिशा में काम करते हो तो अगली पीढ़ी आपका सम्मान करती है उसके बिना कोई बाप बेटे का बाप जो है बेटे बेटा उसका सम्मान करने वाला नहीं है तुक्के से काम नहीं चलेगा ठीक है ये बात इसको कह रहे हैं वात्सल्य तो यदि वात्सल्य का निर्वाह है तो ये मत सोचो कि आपके बच्चों को कैसे तो भी एंट्रेंस में कहीं से घुसोड़ के कहीं से निकाल के नौकरी करा देंगे तो अब सफल हो गया क्योंकि वो खुद ही इस दिक्कत को झेलेगा आपके प्रति कृतज्ञता का भाव जो आप चाहते हैं वो तो कभी भी घटित नहीं हो पाएगा ठीक है चलिए थोड़ा सा और दूसरा बताते हैं तीसरा मुद्दा है नेक्स्ट मुद्दा सॉरी वो दूरी चला गया तो मिटाना तो है ही अभी आगे गौरवता गौरवता के पहले कृतज्ञता समझ लेते हैं कृतज्ञता कृतज्ञता एक मूल्य है कृतज्ञता क्या है समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए जो भी सहायता जिससे प्राप्त हुई उसकी स्वीकृति इसको बोलें कृतज्ञता हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे प्रति कृतज्ञ हों उसका मतलब इतना हुआ यदि उनको समाधान उपलब्ध नहीं करा पाओगे पैसा उपलब्ध कराओगे समस्या यथावत बनी रहेगी तो वो कभी भी कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे हम कितना भी रोना गाना कर लो है ना जनरेशन गेप बनाए रहने वाला है पीढ़ी दर पीढ़ी संकट बनाए रहने वाला है तो समाधान समृद्धि पूर्वक है न जीने के लिए जो कुछ भी सहायता हमको उपलब्ध होती है उसको हम स्वीकार कर पाते हैं कि इन इन लोगों के कारण ये ये हमको सहायता मिली है ना ऐसे भाव को जब हम देख पाते हैं तो हम सुखी होते हैं सारे मूल्य सुखी होने के लिए सरे, इसको कहा कृतज्ञता सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे हाँ जी अगर कृतज्ञता अगर किसी की सौ बातें मान लो और दो बातें ना मानो तो निन्यानवे भी खत्म हो जाती है इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए भैया देखिये ऐसा है <laughs> सो बाते हमने मानी और उस निन्यानवे बातें हमने मानी और उसमें अगर समाधान नहीं हुआ समस्या बची रह गई समस्या बची रह गई नहीं मांग हर रोज नई मांग होती है हाँ नई मांग होती हो तो कृतज्ञता में आया ही नहीं देखिए, नई मांग होना एक अलग चीज है निर्णय में मांगे पूरी होने के बावजूद भी वहीं खड़े लगते हैं जैसे फिर हाँ जी भैया कहां से बोल रहे है? हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक करें क्योंकि उसको नहीं पता कि उसको क्या चाहिए जैसे अभी आपका प्रॉब्लम भी क्या है हम सबका प्रॉब्लम क्या है हमको ये नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता क्या हमको पता लग जाए क्या हम पा जाए जिससे हम सुखी हो जाए ये हमको नहीं पता है सबसे सब बड़ा संकट ये है है ना तो जो भी मांग कर रहा है उसको नहीं पता कि क्या वो चाहता है जिसको पाके वो सुखी हो जाए तो हर मानव आज, आप आज ही आए हैं हर मानव समाधान से सुखी होता है समझदारी से सुखी होता है हमको भी नहीं पता था उसको भी नहीं पता था तो हम क्या किए उसकी मांग किस किन बातों को लेकर है रासायनिक भौतिक वस्तु सामान की मांग है आप सो क्या हजार मांगे पूरी कर दो तो भी यदि वो समझदार नहीं हो पाया हजार हजार मांगे मांगे पूरी करी जिंदगी लगा दिया आपने और उसको भी नहीं पता था कि समझदारी के बिना संतुष्टि नहीं है और आपको भी नहीं पता था तो आप नहीं समझदारी को डिलीवर दि कर पाए तो वो सुखी नहीं हुआ लाखों मांग पूरी करने के बाद भी आपको गाली देने वाला है ये पक्का मान लो तो हमको समझना पड़ेगा कि मानव किस चीज़ से सुखी होता है एक्चुअल मांग क्या है तो मानव की दो मांग है समाधान सम, पूर्वक जीना मेंटली सभी प्रश्न के उत्तर होना दूसरा समृद्धि पूर्वक जीना अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की योग्यता आना ये दो मांग है बेसिकली हर बालक की ये दो मांग है इसको छोड़ के आप लाख मांग पूरा कर दो तो शिकायतें बनी ही रहने वाली ठीक हो गई बात तो कृतज्ञता समाधान समृद्धि जीने के लिए जो भी सहायता प्राप्त हुई जिससे वही उसके साथ जुड़कर उसकी स्वीकृति बनी हुई इसको हम कह रहे हैं कृतज्ञता इसको आगे समझेंगे विस्तार से एक मूल्य ये हो गया दूसरा एक और मूल्य है जिसको हम कह रहे हैं गौरवता ये गौरवता क्या है हजारों साल से हमारे पीछे की पीढ़ी है ना हमारे लिए हमारे लिए आज मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे लिए हमारी लाखों पीढ़ियाँ पीछे से लोग ये चाहते रहे कि मैं सुख से जी हूँ क्या इसका क्या मतलब है आज आप देखिए आप चाहते हो कि नहीं चाहते आपके बच्चे सुख से जिए उनके बच्चे सुख से जिए उनके आने वाली एनी जनरेशन टू कम वो सुख से जिए हा या ना तो जो कुछ भी परंपरा जैसी भी परंपरा है है ना परंपरा पीछे से ले आ रही जैसी परंपरा हमको प्राप्त हुई उसको हम समझ पाए समझ पाने का क्या मतलब हुआ उसमें अभी दो भाग है क्योंकि परंपरा अभी पूरी जागृत नहीं है आज के हालत में अगर बात करेंगे तो परंपरा अभी पूरी जागृत नहीं है तो उसकी दो स्थितियां हैं कुछ उसमें उस परंपरा में कुछ चीजें स्वीकार करने लायक हैं। कैसी हैं? स्वीकार करने लायक आज भी हम उसको स्वीकार कर सकते हैं परंपरा से जो भी आया हो चाहे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं पीछे की लाखों जनरेशन से जो कुछ भी धरोहर के रूप में आपको हमको मिला हो उसमें सभी दर्शन सभी महापुरुष सभी मेहनत तेक्निक ज्ञान सब समाया हुआ है उसमें से जो कुछ भी अच्छा है स्वीकार करने लायक है उसको मैं स्वीकार करता हूँ उसको मैं स्वीकार करता हूँ इसको कहा गौरव था क्या कहा इसको दूसरी बात जो स्वीकार होने लायक नहीं है जो कमी है उसको पूर्ण करने का जिम्मेदारी पूर्ण करने की पीछे से बहुत कुछ अच्छा अच्छा है वो हमको मिलाई है उसको हम ठीक से मूल्यांकित करें उसका सम्मान करें उसको स्वीकार करें वो हमारी खुशहाली है हमारे का कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी परंपराओं को गाली दें गाली देने से कुछ उपलब्धि नहीं है आपको आज कुर्सी मिली कपड़ा मिला आज आप देखिए आज आप देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जिसमें आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया आप बताओ घर बनाना टेक्निक आपने डेवलप किया हाँ आना बर्तन आपने बनाए कपड़े आपने बनाए जूता चप्पल पेन कॉपी पेंसिल आपने बनाई मोबाइल आपने बनाया गाय पालना आपने ट्रेनिंग शुरू करा दूध निकालना दूध से पनीर घी छाछ सब आपने डेवलप किया गेहूं से रोटी बनाना मिस्सी रोटी बाटी है हल, ना हलवा गाजर का हलवा खेती करना ये करना ये करना साउंड सिस्टम इत्यादि इत्यादि ये सब आपका देन है, हाँ या ना अभी कुछ लोगों को लगता है कि हमने तो पेमेंट किया जी पेमेंट किया का मतलब ये कृतज्ञता है घमंड है गौरवता का अभाव है जंगल में चले जाओ खूब सारा नोट लेके पेमेंट करके ले लेना जंगल में चले जाओ किसी द्वीप में छोड़ आते हैं बहुत सारा नोट रख लेना पेमेंट से ले लेना कोई देने वाला होगा तब तो लोगे तो ये समझ में आए ये समझ में आए इतनी सारी चीज़ें बढ़िया से बढ़िया हमारे को उपलब्ध हुई हैं जिसमें हमारा कोई बहुत योगदान नहीं है परंपरा से हमको ये सब चीज़ें मिली हुई हैं जो कुछ अच्छा मिला हुआ है उसको अगर खुले मन से उदारता से स्वीकार करते हो खुशहाली बनती है तो परंपरा के प्रति गौरवान्वित होते हो गौरव को महसूस करते हो यार हमारी भी कोई परंपरा है मानव की भी कोई परंपरा है अब उसमें जो कुछ छोटी मोटी कमियां हैं कि अभी पूर्णता नहीं हुई है समाधान नहीं है न्याय नहीं है जो भी है जो कुछ भी कमियाँ हैं उसको पूरा करने का जिम्मेदारी किसका है हमारी है मेरी है बल्कि हमारी बोलना भी ठीक नहीं है किसका जिम्मेदारी <coughs> हमारी बोलने से लगता है कि है ना किसी और की है तो है हमारी जिम्मेदारी है देखिए शॉल हमने बनाना सीखा नहीं कितना आराम से ओढ़ लेंगे देखो है ना आज तक हमको बनाना नहीं आता है, लेकिन बढ़िया पहनते रहते हैं तो यह समझ में आया इसका नाम है गौरवता का अनुभव ठीक है बात ये भी अपेक्षा है संबंध के निर्वाह करने में चलिए और बढ़ते हैं आगे एक और मुद्दा अब एक और शब्द है श्रद्धा श्रद्धा का क्या मतलब अभी तक तो शब्द ही थे श्रद्धा का मतलब ये है ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना जिसके कारण हमारे जीने में हमारे को कोई दिशा लक्ष्य स्पष्ट हुआ जिसके कारण मुझे यह समझ में आया कि मेरे लिए श्रेय कर क्या है श्रेष्ठता क्या है सही मार्ग क्या है क्या मतलब श्रद्धा का ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना जिसके कारण हमारे को ये स्पष्ट हुआ कि मेरे लिए सही मार्ग क्या है और मैं उस मार्ग पर चलने लगा आपको सही मार्ग बताना भी किसी मानव का काम है और उस पर चलने के लिए ट्रेनिंग भी वही मानव ही देता है तो श्रद्धा का मतलब है कि सही है ना किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे अपना है ना सही मार्ग क्या होगा ये पता चला और मैं उस पर चलने लगा मैं उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धान्वित होता हूँ ये व्यक्ति कौन हो सकता है पहली बात तो जो खुद ऐसा जीता हो है ना क्या ये व्यक्ति सिर्फ फोटो में हो सकता है जीता जागता व्यक्ति ही श्रद्धा का पात्र होता है हमारी यदि फोटो के प्रति किताब के प्रति श्रद्धा की बात हम करते हैं तो बात शब्द कर रहे हैं लेकिन वस्तु नहीं है वो आस्था ही एक प्रकार की जब भी श्रद्धा होगा किसी जीते जागते आदमी के साथ ही होगा है ना तो श्रद्धा होगा तो इसका जो शिष्ट मूल्य है इन सभी मूल्यों के साथ शिष्ट मूल्य भी होता है तो हम क्या करते हैं पूजा करते हैं पूज्यता पूज्यता का मतलब पूजा तो कोई पूछता है यहां पूजा है या नहीं मैं बोलता बिल्कुल पूजा हम रात दिन करते हैं क्या मतलब हुआ कोई व्यक्ति हमको मिला जिसके माध्यम से हमको ये समझ में आया कि सही जीने का रास्ता क्या है तरीका क्या है हम उसके साथ ऐसा जीने का अभ्यास करने लगे ऐसे जीने का प्रयास करना ही पूजा है जिनके प्रति श्रद्धा है लिखो पूजा का परिभाषा लिख लो जिनके प्रति श्रद्धा है उनके जैसे हो जाने का प्रयास ही पूज्यता है जिनके प्रति श्रद्धा है उसके जैसा हो जाना ही पूजा है यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं दो फूल चढ़ाओ घंटी बजाओ नमस्ते करो कि तुम तुम्हारे और हम हमारे न तुम हमारे यहां जैसे हो सकते हैं ना हम तुम्हारे जैसे हो सकते हैं वो पूजा नहीं है पूजा जीने की चीज है क्या की चीज है? है ना जो भी हमको श्रेष्ठ मानव मिला देव मानव मिला देवी मानव मिला मानव मिला हमारे को उसके साथ समझ में आया कि यही जीने का सही स्वरूप महाराज कहाँ लगे पड़े हो सही जीना तो ये है अगर ये समझ में आया तो उसके जैसा हो जाने का जेन्यून प्रयास ही पूजा है कोई मुझसे पूछे पूजा करते हो मैं रात दिन पूजा करता हूँ चौबीस घंटे हम पूजा में जीते हैं और बाकी कई लोग पूजा का टोटका करते टोटका ठीक तो देखिए समझिए एक मूल्य बचा बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल्य उसके बाद बच्चे लोग कुछ यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे आप ही के जो बच्चे यहां आए हैं उनका कुछ दो चार पांच दिन सात दिन में जो भी कुछ हुआ उनको सुनेंगे हम लोग प्रेम पति पत्नी में प्रेम अपेक्षित है जो भाई ने प्रश्न उठाया माता पिता में प्रेम अपेक्षित है है ना ये प्रेम नहीं होता है तभी सारा संकट होता रहता है जी स्नेह और प्रेम में क्या अंतर है बहुत सही कहा आपने स्नेह में यह ना अभी उसको बता देता हूं कहां से स्नेह शुरू होता है कहां प्रेम पूरा होता है ठीक है सबसे ज्यादा यदि किसी धन शब्द का व्यापार हुआ तो वो क्या हुआ माना जाती को सबसे ज्यादा लूट खसोट किसी नाम से हुई है तो वो क्या है प्रेम प्रेम मने प्रेम चोपड़ा आ? अब बोल रहे हैं प्रेम चोपड़ा बुढ़ा गए अब नए आ गए सलमान खान चलिए इसको आगे समझे टाइम खोटी नहीं करते हैं सीधा समझ लेते हैं क्योंकि अब पता तो है नहीं अपने को हाँ पूछेंगे तो भी क्या निकल गया है <coughs> देखिए मानव पूरी मानव को अगर देखेंगे तो जैसे बकरी एक जात है गाय एक जाति है भैंस एक जात है मानव भी एक जात है या नहीं है मानव की जाति कितनी है मानव का धर्म क्या है फिर मानवीता मानव का धर्म क्या है सुख तो मानव का धर्म एक मानव की जाति एक ये समझ में आ जाए मानव जाति एक समझ में आने का मतलब क्या हुआ है ना अभी हमारा शरीर के अंदर की व्यवस्था एक जैसी है या अनेक है ठीक हमारा शरीर के बाहर के बनावट भी करीब करीब एक जैसी रूप अलग अलग हो सकता है ये जो एक हो जाना है ये एक हो जाना ही प्रेम है एक हो जाना ही प्रेम है अभी एक है क्या नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आपके और हमारे बीच में कोई विचार की अनेकता है तो प्रेम का अनुभव क्या चीज है विचारों का एक हो जाना मतलब इसने से शुरुआत हुआ जो भाई ने पूछा इसने से स्टार्टिंग हुआ प्रेम में पूर्णता हुआ इसका मतलब क्या हुआ <laughs> थोड़ा समझ लेते हैं प्रेम का मतलब हुआ फ्रिक्शन फ्री हो जाना घर्षण मुक्त हो जाना कहाँ कहाँ घर्षण है उसको समझ लेते हैं दो मानव में है ना प्राकृतिक रूप से कुछ समानताएँ हैं प्राकृतिक रूप से कुछ असमानता हैं। क्या असमानता है कल्पनाशीलता के कारण विचार में असमानता है, है ना तो प्रेम का मतलब ये है कि हम सब साथ जिएं, साथ जीने के काल में धीरे धीरे हमारे बीच में जितने अंत... जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस विले होना शुरू हों और कुछ समय में ये डिफरेंस विले हो जाए कोई अंतर ही नहीं रहे जैसा मैं सोचूं, वैसे मित्र मेरे करते हुए पाए जाते हैं जैसा वो सोचते हैं वैसा मैं बोलता हुआ करता हुआ पाया जाता हूँ जैसा मैं सोचूँ वैसे पत्नी करती हुई पाई जाती है जैसा वो चाहते हैं वैसा हम सोचते हुए बोलते हुए करते पाए जाएँ इसका नाम प्रेम है अब इसमें क्या करना है पहला मुद्दा अंतर कहां है अभी दो मानव हैं और उनके लक्ष्य अभी अलग अलग हैं। हो गया जी पड़ा? काय का स्नेह काय का प्रेम लक्ष्य एक हो जाना बराबर स्नेह जो आपने पूछा ना स्नेह और प्रेम में क्या अंतर है लक्ष्य में समानता समाधान समृद्धिपूर्वक में सुखी होता हूं यह हमारा लक्ष्य है तो लक्ष्य में एक हो जाना बराबर स्नेह की बात ठीक है तो लक्ष्य में समानता हो गया तो एक घाट पार हो गया अभी आप में से कई लोग बड़े दिक्कत में हैं कि घर जाएंगे और बोलेंगे देखो सुनो जी पत्नी जी अपन कल से समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं उन्हें क्या ये है हल्ला कर रहे हो हर दिन नया हल्ला तुम्हारा यही से क्या आए हो है ना अब ये डर डर अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई एक बार है ना हम लोग कहीं शिविर करने गए बालाघाट अभ्य भैया के, के माध्यम से छिंदवाड़ा सोसर और उसमें वो अभ्योदय की छुट्टी थी पाँचवीं छुट्टी में पड़ता था तो उसको भी ले गए हम है ना गर्मी का मौसम था चल भाई चला गया तो वहाँ कुछ काम था नहीं तो पूरा शिविर उसने अटेंड किया बच्चे तो बहुत जल्दी ये सब बातें सीख जाते हैं कहानी किससे भी कॉपी करना सीख गए है ना पहले दिन हमारे उन शिविरों में फ़ीडबैक सेशन भी होता है अगले दिन सुबह फीडबैक अभी हम लोग नहीं किए यहाँ पे तो उसमें करते थे तो ये भाई फिर अपना पूरा दिन भर सुना तो अगले दिन बोले मैं पूरा दिन बोलूँगा आज बोल भाई तो उसने बोलना शुरू किया पाँच मिनट में ख़त्म होगी बात मेरे को आगे बोलते है, मैंने कल दिन भर सुना पांच मिनट में बात ही खत्म हो गई मैंने कहा तुमने ध्यान से सुना ही नहीं बोला मैं आज बहुत ध्यान से सुनूंगा दूसरे दिन उसने आधा घंटा बोला पंद्रह मिनट बोला तीसरे दिन कुछ और बोला ऐसे करते करते जब सात दिन में शिविर खत्म हुआ तो भाई का मूल्यांकन दो ढाई घंटे चला पब्लिक तंग आ गई सारे चुटकले सारी कहानी सब का कर दी उसने वापिस पूरी की पूरी है ना जो हुआ सो हुआ बड़ा खुश हो गया यार इतनी काम की बात है ना तो बड़ा बेताब हुआ कि मेरे सारे दोस्तों को जाके मुझे बताना है छुट्टी चल रही थी ठीक है भाई जैसे छुट्टी खत्म हुई बड़ा तो कंट्रोल करके रखा स्कूल की तैयारी हुई आज स्कूल जाना है तो उसके जितने दोस्त परम चार पांच रहते हैं उनको जाके बताना कितनी सुंदर बात है है ना तैयार हुआ जी गया जी पढ़ने लिखने के लिए नहीं दोस्तों को बताने के लिए अब मुझे पता था आज इसकी पिटाई होने वाली वहाँ से लौट के आया स्कूल में आया बे कैसे फेंका आपकी सब बात झूठ है कुछ काम की नहीं है बेकार बात करते आप कोई नहीं सुनता इसको कोई कोई इसको सुनने वाला नहीं है मैंने कहा हुआ क्या है ना बोले जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया मैंने ऐसा शिविर किया देखो मानव सुख जाता है वो सब बोलने लगे हे ये हाल इस प्रांजल का भी हुआ हुआ कि नहीं हुआ Steers, क्या है Steers. तो ये समझ में आए तो मैंने उसको बोला देख आज कितनी अच्छी बात हो गई बोले क्या अच्छी बात हो गई इसमें से बेकार बात करते हैं टाइम खुट्टी करते रहते तो हमारे सब नहीं करना मैं कहता इतनी अच्छी बात हो गई कि आज तुमको पता चल गया कि तुम्हारे सारे दोस्तों के बीच में तुम्हारी कुल इज्जत कितनी है इसका मतलब ये समझ में आ जाए कि इसके पहले जैसे भी जिए बेटा उसमें तुम्हें तुम्हारा इतना ही क्रेडिट बना है अब तक तो आपके लिए भी इतना ही है ना सुविधाओं के सहारे जीने वाले आदमी को ज्ञान की कोई बात समझ में आ जाए वो लोग तो इसको कांच में मुंह देख क्या अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो रोना आएगा तो जेन्यूनस बढ़ेगी कि क्या हम करते रहे इतने साल हम क्या करते रहे जिनके साथ हम रह रहे हैं उनमें भी इतना विश्वास भी नहीं बना पाए कि यार मेरे को कोई अच्छी बात कभी समझ में आ सकती है सोचिए कितना अहंकार हम लेके बैठे हैं हम ये हैं हम वो हैं हम तोपची हैं जी हम ये जी हैं वो जी हैं और जिनके साथ हम जी रहे हैं उनमें एक इतनी सी भी जगह अपने लिए विश्वास की धरोहर को हम बना नहीं पाए सोचिए कितना खालीपन है।, है ना <coughs> तो बड़ा दिक्कत है जी आज एक लक्ष्य आपको समझ में आया आप समझा नहीं पाएंगे जबकि प्रेम क्या है लक्ष्य में समानता है ना हाँ ठीक बात तो लक्ष्य में समान हो गए तो पहला घाट पार हो गया लेकिन इसका मतलब नहीं कि अब आपके और उसके बीच में कोई अंतर नहीं बचा अब उसके बाद उसी लक्ष्य में चलने के तरीके पे बात आने वाली है, है ना उसमें क्या रेट से काम होगा कैसे होगा क्या करेंगे तो दूसरा मुद्दा आया अपेक्षा एक में एक्सपेक्टेशन में समानता तीसरा मुद्दा आया योजना में समानता चौथा मुद्दा आया कार्यक्रम में समानता पांचवा मुद्दा आया भागीदारी में समानता और छठा मुद्दा आया छठा मुद्दा आया फल परिणाम में भी फल परिणाम में भी समान था जब इन छओ मुद्दों पर आप और वो दोनों समान हो गए तो आपके बीच में और उसके बीच में कुछ भी अंतर नहीं बचा खाली नाक कान मुंह का अंतर बचा जैसा भी किसी ने पूछा ना ये भैया ने पूछा कि भाई आपका कोई कॉपी तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह भैया ने पूछा ज़िंदगी जीने का मतलब इतना है यदि एक मानवीय लक्ष्य मुझे समझ में आता है तो वो सबको समझ में आ सकता है है ना और यहाँ से ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम चालू होता है प्रेम वो चीज़ है जहाँ से हम मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं दो मानव के बीच में अब शरीर के अंतर के अलावा कोई अंतर नहीं अंतर विहीन हो जाना ही डिफ्रेंस विहीन हो जाना ही प्रेम है और ये सारे अंतर हैं जब तक वो प्रेम नहीं है ये हमारे लिए पूरा कार्यक्रम है तो प्रेम संपन्न होना समाज समझदारी के बाद ये कार्यक्रम बनता है ये पूरा कार्यक्रम है तो लव एट फर्स्ट साइड होता नहीं है लव एट फर्स्ट साइड होता ही नहीं लव के लिए प्रेम के लिए इसने से प्रेम तक लक्ष्य में समानता से अपेक्षा में समानता योजना में समानता कार्यक्रम में समानता भागीदारी में समानता और फल परिणाम में समानता तक पहुंचते हैं उसके बाद ही हमारे बीच में संतुष्टि होती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे कुछ कहना होगा तुरंत ही उसका विरोध हो जाएगा आपके अंदर साहस नहीं हो पाता आप कुछ कहोगे आपको पता घर में चार विरोध होंगे उसको है ना तो प्यार या प्रेम जिसको हम कह रहे हैं ये पूरा हमारे समाधान का प्रमाण है हम समझदार होते हैं तभी ये प्रेम पूर्वक जीत सकते हैं मानने से नहीं है से नहीं है मानने से ये नहीं है ये समझ में आ रहा है हाँ जी सुखी आदमी के लक्ष्य क्या होने चाहिए मतलब समान होने के लिए यू नो तो पर्टिकुलर होने चाहिए ना लक्ष्य तो क्या होने चाहिए सुखी कैसे होते हैं बेटा <laughs> दो आपको पता है चलो इतना तो सफलता हुई आपके लिए जोरदार ताली की कम से कम ये तो पता चला कि किसको पता है सुखी होने का मतलब होता है समाधान में जीना एक मानसिक स्थिति है जिसमें सभी प्रश्न के उत्तर हैं उसका प्रमाण है तनाव मुक्त है शंका मुक्त है डाउटलेस है उसका प्रमाण है संबंध पूर्वक जीने की योग्यता न्याय पूर्वक जीने की योग्यता इसका नाम है सुखी होना तो ऐसे सुखी मानव का लक्ष्य क्या है स्वयं सुखी रहना समाधानित रहना दूसरे भी समाधानित रहें लक्ष्य नंबर वन स्वयं अपने परिवार के साथ समृद्धि पूर्वक जीना ऐसा कटोरा मांग के जीना नहीं समृद्धिपूर्वक जीना दूसरे भी समृद्धिपूर्वक जीएँ इस पर काम करना नंबर तीन आप भयपूर्वक जीना चाहती हो अभयतापूर्वक जीना चाहती हो अभ्यतापूर्वक आप इस पूरी सृष्टि में हारमोनी के साथ जीना चाहती हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हो हारमोनी के साथ तो आपका चार लक्ष्य निकला चाहने के रूप में करने के रूप में भी और होने के रूप में भी तो हरी मानव सुखी होने के लिए समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्वपूर्वक जीना चाहता है धरती के सभी मानव का लक्ष्य एक ही है क्या है वो समाधान समृद्धि अभ अस्तित्व समाधान और समृद्धि एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं मतलब समझ नहीं आया इसलिए <coughs> मैं सोचता हूँ कि इस पर बात हुई थी उस समय आप नहीं सुन पाए हाँ, इसको कोई बात नहीं इसके लिए या तो हम लोग अभी सत्र के बाद बैठ जाएंगे इस पर बात कर लेंगे क्योंकि अब बाकी के लिए रिपीट जैसा हो जाएगा ना तो इस पर हम बात करेंगे क्योंकि पहले दिन से हम समाधान को लेकर बात ही कर रहे हैं ठीक है बात आज समृद्धि के ऊपर बहुत सारी बातें की थी कोई बात नहीं फिर से ध्यान नहीं गया कुछ आगे चला जाएगा ठीक है ना हम लोग बात करेंगे को को। मतलब, सबका लक्ष्य सेम, मतलब लक्ष सेम है अभी कहा मतलब गया तो मतलब उनका लक्ष्य तक पहुंचने के जो आपने लिखे हैं अपेक्षा योजना इनमें कभी कभी तो यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना इनमें जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है नाउ यू विल नीड अट प्रॉपर डिस्कशन प्रामाणिक डिस्कशन करना पड़ेगा तो लक्ष्य तो एक हो गया जैसे एक उदाहरण लेता हूँ छोटा सा उदाहरण कि आपका लक्ष्य हो गया है कि आम का पेड़ लगाना है और मेरा भी हो गया आम का पेड़ लगाना है ठीक है ना भाई हमने दोनों ने मिलकर एक आम का पेड़ को रोप दिया अब आ, दो घंटे बाद आए बोले अंकल अंकल भैया भैया वो आम का पेड़ तो ही नहीं है ना फिर कल सुबह आए वो तो आम का पेड़ उगा ही नहीं फिर परसों आए आम का पेड़ उगा ही नहीं हमने आपको बताया कि देखो ऐसे पेड़ नहीं उगता अभी ये अपेक्षा का मामला है उसमें दो चार पाँच दिन में तो जड़ ही निकलती है दो चार पांच दिन जड़ निकलती है मैं तो रोज खोद के देखती हूँ जड़ तो निकली नहीं सात दिन हो गए जड़ तो आज तक नहीं निकली <laughs> हम भी ऐसा करते कि नहीं करते है? एक शिविर करके आए तुम तो समझदार तो हुआ नहीं एक शिविर करे आए हो गए समझदार आ गए समझदार होके अब समझदार आदमी ऐसे करता है है ना? ये जड़ खोद के देखने का प्रोग्राम है क्या खोद के देखना जड़ जमी की नहीं जमी फिर देखी फिर फिर गढ़ देखी अरे अभी भी नहीं जमी अभी भी आदमी आवेश होता है अभी भी आदमी तो है ना लालची है फिर खोद के देखी ऐसा नहीं है है ना तो अपेक्षा में समानता उसके बाद योजना में समानता उसके बाद कार्यक्रम में समानता उसके बाद भागीदारी में समानता उसके बाद फल परिणाम में भी समानता ये फल परिणाम में समानता का क्या मतलब अभी कैसा है इसने बेटा जी को फोन लगा लीजिए अभी कैसा है अच्छा हुआ तो मेरे कारण और गड़बड़ हुआ तो तेरे कारण तेरे कारण मेरे कारण अच्छा हो गया परिणाम गलती से तो हाँ जी पांच दस मिनट पांच दस मिनट बैठेंगे भैया आपकी इजाज़त हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ भैया बताइए भैया जैसे आ, समझदारी आते आते आती है मतलब एकदम से नहीं आती बिल्कुल ठीक बात तो एक परिवार में चार लोग हैं जी और किसी किसी परिवार में बहुत हठी दुराग्रही लोग होते हैं जी और हमारे भी कारनामे अच्छे नहीं रहे पुराने बहुत सही, बात। अब लाने में तो फिर चार साल लग जाएंगे ठीक बात अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय से हो जाए तो ही ठीक है जी और समय चला जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ हो जाती है ठीक है तो ऐसा और भी लोगों के साथ हो सकता है होता ही है तो उन जो जो मतलब और सबके लक्ष्य अपेक्षा कार्यक्रम योजना एंटायरली डिफरेंट है डिफरेंट है किसी को बड़ा मकान चाहिए किसी को घूमना चाहिए किसी को घर में पढ़ाई चाहिए किसी को कुछ चाहिए तो ये हारमोनी बनाने में समय चला जाएगा तो फिर कुछ मतलब नहीं निकलेगा भैया तो उसका क्या समाधान है उसका क्या समाधान है? बहुत बढ़िया सबके पास प्रश्न पहुंचा इनके प्रश्न में उत्तर ही है एक तो तरीका है कि अभी हमारा ही सेट नहीं हुआ है ना वही करें आप अभी हमारे ही सेटिंग ठीक से नहीं बना तो जिनके साथ अभी सेटिंग पहले से और बिगड़ा हुआ उनके साथ तो बनाना और कठिन ही है तो पहला काम क्या करते हैं पहला काम क्या करते हैं किसके साथ पहले ये सेटिंग ठीक बनेगा अपने से कम समझे हुए आदमी के साथ पहले बनेगा या अपने से अधिक समझदार व्यक्ति के साथ पहले बनेगा जी ज्यादा समझे के साथ आसान हो गया आसान हो गया तो अब आ, आपको पहले यह पहचान करना होगा आप समझने वाले हो या समझाने वाले समझने वाले बहुत बढ़िया हो गया एक और कृपा हो गई आप समझने वाले हो गए आप समझने वाले हो तो अपने से अधिक समझदार व्यक्ति के साथ लक्ष्य में समानता अपेक्षा में समानता योजना में समानता कार्यक्रम में समानता को पहले एजेंडा बनाइए एक बार आप में कैपेसिटी आ जाएगा उसके बाद सबका सबके साथ आ जाएगा इतना सरल है हम खुद योग्य हुए बिना ये पूरा संतुलन को बनाने जाते हैं हमारा भी बैलेंस अभी ठीक नहीं है है ना तो इसमें बहुत स्पष्ट आसानी से चलने की बात है इसीलिए ये परिवार विधि का कार्यक्रम है कौन सी विधि का कार्यक्रम है परिवार विधि परिवार विधि आपके और मेरे बीच में यदि संबंध की पहचान होती है तो चीजें आराम से आगे बढ़ती हैं, जो हमसे अधिक समझा हुआ है उसके साथ इसको बैठ के सेट कर सकते हैं फिर एक बार अपने में सेट हो गया अपने में योग्यता आ गई फिर ऐसे खड़ो के आप किसी के साथ भी सेटिंग बना सकते हैं अपने परिवार में क्या कितने दुराचारी हो दुराग्रही हो सबके साथ बना सकते हैं भेज भैया जैसे हम जो भी नौकरी व्यवसाय करते हैं हाँ, वो केवल हमारी पसंद नहीं होती उसमें ठीक बात, उसमें बहुत सारे आग्रह दबाव भी होते लक्ष्य तक? तक में समानता अपेक्षा में समानता किसी समझदार आदमी के साथ आपका ट्यून अप हो जाएगा आप योग्यता सम्पन्न हो जाओगे वो अपने आप बदल जाएगा है ना इसको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है अगर हम बिना समझे बिना अपने को पूरा करे है ना तोड़ मोड़ करने जाते हैं वो घायल करने का कार्यक्रम है ठीक इतना समझ में आ जाए कि वो ठीक नहीं है आगे इसको ठीक कर लेंगे आगे इसको ठीक कर लेंगे पहले अपने में समझ ठीक से बैठे आप ये पहचान कर पाओ कि आप समझने वाले हो अपने से समझदार आदमी को पहचान करो और उसके साथ इस कार्यक्रम में लगो पहले वो करते हुए उसको छोड़ना नहीं है, करते हुए लगना है उसके बाद अपने आप रास्ता निकलेगा मुझे लगता है बच्चे आ गए हैं हम लोग अपनी चर्चा को आगे बाद में करेंगे थैंक यू भैया थैंक यू कल का हाँ जी